तो तीसरे स्कंद में बारहवें अध्याय से हम लोग चर्चा आरंभ करेंगे तो बारहवें अध्याय में सर्वप्रथम चार कुमारों का रुद्र और मनु और शत्रुपा का जन्म का विस्तृत वर्णन आता है सृष्टि का निर्माण भगवान की इच्छा से आरम्भ में श्वेत वराह में स्वयंभुव मनवंतर और नील वराह चक्षुष मनवंतर में ये दोनों वराह रूप प्रकट होते हैं और नील वराह का युद्ध हिरण्याक्ष के साथ होता है और इसकी विस्तृत जानकारी आगे की कथा में दी गई है सुंदर कथा आती है तीसरे स्कंद में जब दीति अपने पति कश्यप के साथ भोग करने की इच्छा करती है तो उस इच्छा को सुनकर कश्यप ऋषि उनको कहते हैं कि अभी समय अनुकूल नहीं और प्रतिकूल समय में भोग करने का परिणाम बड़ा घातक होगा लेकिन दीती के मन में भोग करने की बड़ी इच्छा थी और उनकी चेतावनी सुनने पर भी उनकी उपेक्षा करके वो हट करने लगे कि हम अभी भोग करेंगे तो शास्त्र में वर्णन आया है कि कोई भी कार्य किया जाए जो कि वैष्णवों के और महान संतों के आदेशों के विपरीत हो उसका परिणाम बहुत घातक सिद्ध होता है तो यहां पर दिति के मन में भोग करने की इच्छा बडी तीव्र थी और अर्जुन भी प्रश्न पूछते हैं है गीता में भगवान कृष्ण से अथकेन प्रयुक्तोय पापम चरती पुरुष अनिछनपी वार्ष्णय बला इव नियोजित हे प्रभु ऐसी कौन सी शक्ति है जो हम सभी को अपने हृदय के भीतर से खींचती है और हमें पाप कार्य करने पर बाध्य करती है तो इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन काम एश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाअशन महापापमा विध्येनम यह वो हमारा सबसे बड़ा वैरी और शत्रु है जिसका नाम है काम वासना और वो हमें इस प्रकार के पाप कार्य करने पर बाध्य करता है तो इसलिए दीति अपने आप को रोक नहीं पाई और जब कश्यपमणि उनको कह रहे थे कि इस समय शिवजी अपने अनुचरों के साथ भ्रमण करते हैं और इस समय अगर हम भोग करेंगे तो शिवजी के प्रति बहुत बड़ा अपराध होगा लेकिन इतना चेतावनी देने पर भी जब दि मानी नहीं तो संभोग का परिणाम ये हुआ कि उसके गर्भ में दो भयंकर पुत्र जन्म लेते हैं और उस समय कार्य होने के पश्चात दिखी बहुत पश्चाताप करती है और कश्यप ऋषि से प्रार्थना करती है कि मुझे क्षमा कर दें आपकी चेतावनी देने पर भी हमने भोग किया, यह हमसे बहुत बडी भूल हो गई. तो इसको देखकर कर कश्यप ऋषी कहते की ठीक है, जो भूल तो हुई, उसका परिणाम तो होगा कि, दो ऐसे पुत्र पैदा होंगे, जो देवता शत्रु हंगे पूरे ब्रह्मांड के विनाश का कारण बनेगे लकन आपने वास्तविक हृदयपूर्वक पश्चाताप करणे का प्रस किया इससे मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि इन्हीं के कुल में भविष्य में चलकर एक ऐसा वंशज होगा जो भगवान का महान वैष्णव भक्त होगा और वो थे प्रहलाद महाराज और एक दूसरा वर दीति मांगती है कि भ्रम श्राप से इन दो पुत्रों की हत्या न हो वैष्णवों के अभिश्राप से इनकी मृत्यु न हो तो पश्चात वैकुंठ के गाथा का वर्णन आता है हाँ तो उस समय जब द्विती के गर्भ में ये दोनों पुत्र प्रकट हो जाते हैं तो दीर्घ काल तक ये बाहर निकलते नहीं और चारों दिशाओं में भयावह अंधकार फैल जाता है अपशकुन के सारे चिन्ह दिखने लगते हैं और चारों चारों तरफ कोहरा अंधकार छाया हुआ देखकर सारे देवतागण ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि इस महाभयंकर अंधकार का कारण क्या है और तब ब्रह्मा जी एक सुंदर कथा सुनाना आरंभ करते हैं कि इस अंधकार के पीछे एक बहुत बड़ी घटना है जब चतुषकुमार एक बार भ्रमण करते हुए स्वच्छंद विचारण करते हुए वैकुंठ के्वार परच के पर करैकुंठ का भ्रमण करते है वैकुंठ का वर्णन उ सम आया है की पारावतान्यव्रत सारस चक्रवाक दुह शुक तितिरी बर्णा कोलाहलम विरमते चिरमात्रुच्च भृंगादीपे हरिकथाम इव गाय माने विविध प्रकार के पक्षियों का वर्णन आता है रंग बिरंगे पक्षी जो विविध प्रकार से ध्वनि करते हैं कई कई कलाओं से युक्त और ये सब अपने चहल पहल में लगे हैं लेकिन जैसे ही मधुमक्खी भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करने लगती है तो सारे पक्षी शांत हो जाते हैं भृंगादिपे हरि कथा इव गाय माने तो शिला प्रभुपा जी तात्पर्य में कहते हैं कि वैकुंठ की विशेषता है कि वो द्वेष से विहीन है और यहाँ पर एक ही गुण को सम्मान दिया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा कौन श्रेष्ठ प्रकार से कर पा रहा है और क्योंकि बाकी सारे पक्षी इस बात को देखते हैं कि मधुमक्खी भगवान कृष्ण का नाम उच्चारण कर रही है और बड़े अच्छे स्वर में कर रही है तो बाकी सभी शांत मुद्रा में उनकी सहायक बन जाते हैं मंदार कुंद कुरबोत्पल चंपकर्ण पुन्नाग नाग बकुलांबुज पारिजात भरणेन तस् यस्म स्तपो सुमनसो बहुमानती विविध प्रकार के पुष्पों का वर्णन आता है वैकुंठ में कि अलग अलग रंग के और अलग अलग गंध से सुसज्जित इन पुष्पों का वर्णन और मंदार कुंद कुरब उत्पल पुन्नाग नाग बकुल गंधेरचितें तुलसी का अभरणे न तो इन सभी पुष्पों का सुगंध लेकर किसी का भी मन मोहित हो जाए लेकिन ये सारे पुष्प देखते हैं कि हमारे बीच यहां पर तुलसी महारानी है गंधेर चीते तुलसी का अभरणी न तत्या तो तुलसी महारानी के भक्ति और सेवा को देखकर सारे पुष्प उनके सामने झुक जाते हैं और भले तुलसी महाराणी के भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो रूप रंग सजावट सुगंध उस प्रकार नहीं जैसे इन सभी पुष्पों का है लेकिन क्योंकि तुलसी महारानी ने अपना तन मन धन भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करने लगाया इसलिए क्योंकि वो कृष्ण को बहुत प्रिय हैं तो उस मापदंड के दृष्टिकोण से सारे पुष्प तुलसी महारानी को प्रणाम करते हैं तपो सुमनसो बहुमानी तुलसी महारानी की दीर्घकालीन भीषण तपस्याओं को सम्मान करते हुए बाकी सारे पुष्प उनके सामने शीश झुका देते हैं तो इसलिए विस्तृत वर्णन आता है वैकुंठ का और वैकुंठ के वैमानिका चरितानि, शश्वत गायंती शमला हरिता भर्तुर अंतर्जले अविकसन सुमाधवी नाम तो यहां, विविध प्रकार के वैकुंठ के निवासी अपने अपने विमानों में भ्रमण करते हैं तो वैकुंठ का वर्णन आ रहा है कि वैकुंठ में हर निवासी का अपना एक वाय विमान है वैकुंठ में जाने के लिए एक और प्रेरणा का स्रोत कि छोटी मोटी गाड़ी नहीं पूरा विमान मिलेगा वैमानिका सललना और हरेक वैकुंठ के निवासी के अपने एक साथ में एक पार्टनर है एक पत्नी है सलणना चरितानी शश्वत और वो निरंतर भगवान का गुणगान कर रहे हैं शश्वत तो इस प्रकार वैकुंठ वो स्थान है जहां पर निरंतर भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं को कथाओं का गुणगान किया जा रहा है वर्णन किया जा रहा है तो ऐसा वैकुंठ जहां पर किसी प्रकार की चिंता न हो जो हर प्रकार के शा अशांति कलह क्लेश संघर्ष इत्यादि की भावनाओं से विहीन हो वहाँ पर चार पाँच वर्षीय बालक अबोध बालक दिखने में लेकिन है बड़े बुद्धिमान चारों बालक बिल्कुल अपने बचपन के मासूमियत से युक्त भगवान श्री कृष्ण का के सुंदर धाम में प्रवेश कर रहे हैं और जैसे वो द्वार पर आते हैं द्वार पर जय और विजय उनको रोक लेते हैं तो इसलिए यहां पर यह वर्णन आया है कि वैकुंठ अर्थात वो जगह जहां पर कोई चिंता नहीं और कोई विचार भी नहीं कर सकता कि वैकुंठ के द्वार पर कभी कोई समस्या हो तो जैसे ही द्वार पर आते हैं तो द्वार पर जय और विजय चतुश कुमारों को रोक लेते हैं अब देखिए वैकुंठ भी बड़ा विचित्र स्थान है जहां बिना योग्यता के कोई प्रवेश कर ही नहीं सकता वैकुंठ कोई देश का बॉर्डर नहीं जहां पर कोई भी घुस जाए और फिर तैनात सैनिकों को रोकना पड़े जब तक दिव्य आध्यात्मिक शरीर न हो और वैकुंठ विमान आकर न ले जाए बिना वैकुंठ विमान के कोई एंट्री मार ही नहीं सकता अब जो हर व्यक्ति जो उसमें प्रवेश करे वैकुंठ विमान में ही प्रवेश करेगा तो दो संतरी को खड़ा करके मतलब क्या है तो प्रश्न उठता है कि दो संतरी खड़े हैं और उनकी सेवा है कि कोई अनाधिकृत प्रवेश न करे नो अनऑराईज एट्रीकिन कोण अनऑराईज एट्री कबी करही नहीं सकता तो अर्थात बच कुठ नाही है ना एक हाथमे गदा दुसरे हात मे मला जप ही करते रो हा तो वास्तव मे देखा जाय अगर किसी को कोई सेवा दे दी जाय और वो सेवा में कुछ विशेष कार्य न हो अभिप्राय न होती परशान हो ऐसी सेवा दी जिसका कोई मूल्य ही नाही हम यहां खडे नाही खड इसका कसी प्रकारे वास्तविकता परत परिणाम नाही तर फिर क्या लाभन ये इस बात का प्रमाण है कि वैकुंठ मिथ्या अभिमान से शून्य है कि ये दोनों को ऐसी सेवा दे दी गई है कि खड़े रहो लेकिन दोनों खड़े खड़े मस्त हैं आनंद में हैं। ये नहीं सोच रहे कि लाखों वर्ष बीत गए कोई द्वार के आसपास भटका भी नहीं खड़ा खड़ा आदमी सोचेगा अरे किधर बिठा दिया आपने को लेकिन वो लोग क्यों संतुष्ट हैं क्योंकि उनकी इच्छा भगवान श्री विष्णु की इच्छा से एक है और यह है सेवा का अर्थ जब हमारी इच्छा भगवान श्री विष्णु की इच्छा से एक हो उसे कहते हैं सेवा तो इसलिए यहां पर इनकी इच्छा थी कि जैसे भगवान की इच्छा हो हम वही करेंगे तो भगवान ने कहा यहां खड़े रहो ठीक है खड़े हैं तो इसलिए सबसे बड़ी समस्या हम लोग की यह है कि हम लोग कहने के लिए भगवान की सेवा में लगे हैं लेकिन वास्तव में हमारी इच्छा भगवान और वैष्णव समुदाय की इच्छा के साथ कितना एक है यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और क्योंकि इस इच्छा में तालमेल नहीं क्योंकि भगवान की इच्छा के साथ उनका इच्छा उनकी इच्छा में पूर्ण समन्वय था इसलिए किसी प्रकार से उनके हृदय में कोई क्लेश का भाव उत्पन्न नहीं हुआ वो सेवा करने के लिए तैयार थे तो इसलिए ये इच्छाओं में समन्वय ये बहुत आवश्यक है और कर्म में और सेवा में यही अंतर पड़ता है कर्म अर्थात मैं अपने इच्छानुसार कार्य करूँ और सेवा अर्थात भगवान की इच्छानुसार मैं कार्य करूं मैं उदाहरण देता हूं हनुमान जी का हनुमान जी त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जी की सेना के सबसे बड़े हीरो रहे लेकिन अगले युग में उसी हनुमान जी को रामचंद्र जी ने कृष्ण के रूप में आकर कह दिया कि झंडे पे खड़े हो जाओ अब सोचो जिस व्यक्ति ने संपूर्ण सैन्य बल को समाप्त किया है उसको झंडे पे खड़े रहने की सेवा दे दी और क्या झंडे पे बैठे बैठे चिल्लाओ जोर जोर से जब बीच बीच में आक्रमण होगा तो हनुमान जी की सेवा थी जोर से बोलेंगे हरी बोल यही सेवा थी और बाकी हीरो बनेंगे अर्जुन तो सोचिए एक तो हनुमार जी का अपना इतना बडा गुण था कि वो स्वयं इतना कुछ कर सकते थे और उनको बिठा दिया पर और फिर न केवल वो उनको देखना पडा कि अर्जुन कितनी बड़ी सेवा करुमन जीने एक बारे कृष्ण केला नाही अरे पिछले युग का भूल गे क्या मे क्या ये कहां बिठा द्यान हनुमान जी जो सेवा द्या पकड के बैठ गे हनुमांजी के अर्जुन भ्रमित हो गे अर्जुन भ्रमित हो गे पहिले अध्याय गीता मे आपल्या पढाई है भ्रमित अर्जुन कोनुमान जी झंडे नीचे नाही उतरे और कृष्ण के, के बोले नाही पहिले बोला आदमी पिछले युग मे मे कभी बेवडर हुआ था क्या? अरे 64 करोड़ सैनिक है उनको मारने के लिए मुझे केवल अपने शरीर और आकार को बढ़ाना है और सीधा इनके ऊपर लेट जाऊंगा सब मर जाएंगे तो हनुमान जी चाहे तो ये बोल सकते थे तो कई बार भारत में लोगों को लगता है कि हनुमान जी की शक्ति उनके शरीर में है उनके मसल में है और सारे जिम्नेजियम और जिम वगैरह में हनुमान जी का फोटो लगा रहे थे लेकिन हनुमान जी की वास्तविक शक्ति थी कि हनुमान जी नम्र थे और उनकी नम्रता उनकी शक्ति थी और भगवान के साथ उनकी इच्छा पूरी जुटी हुई थी तो इसलिए यहां पर वैकुंठ के द्वार पर जय विजय दोनों खड़े हैं भगवान की इच्छा के साथ उनकी इच्छा का पूरा समन्वय है और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आगे भगवान का क्या आदेश होगा तब उस समय भटकते भटकते आ गए व्हा पर कुमार. तो जयते चतुषकुमार पर परय तो जय और विजय उनको देखकर विचार करने लगे कि इनके लिए तो अनुमती नहीं है प्रवेश करने, तो जय और विजयने केवळ आपना कर्तव्य निभाया और चतुषकुमारो कोह द्या आपश निषेध है चतुषकुमार बडे क्रोधित हो गे बोले आपलो कोण होण्याे और, और चतुषकुमारने देखतेही देखते, देखते बडे क्रोधावेश मे आकर अभिश्राप दे पृथ्वी पर जैसे वो क्रोधावेश मे आकर अभिश्राप दे तबी भगवान श्री विष्णु कोकेत प्राप्त होग्या की कुठ गडबड चल राहा और विष्णु भागे भागे आय वैकुंठ के द्वार पर यहां बहुत बड़ा कलह है तो जैसे भगवान श्री विष्णु भागे भागे आते हैं श्री विष्णु के चरण कमलों में तुलसी महारानी उसका सुगंध सीधा चतुष्कुमारों के नासिका के अंदर प्रवेश करता है तस्ार बिंद नयनस पदार किंजल क मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर जुषह वितरण संक्षोभ अक्षर जुशाम अपिचित्त तन्वो हो जैसे ये भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों का रज का सुगंध उनके हृदय में प्रविष्ट होता है उनके हृदय के अंदर महान क्रांति मच जाती है और एक दिव्य आनंद की अनुभूति होकर वो अपने ब्रह्मानंद स्तर से उठ भगवान श्री विष्णु के भक्ति के आनंद का अनुभव करने लगते हैं और कुमारों के हृदय के परिवर्तन का वर्णन आचार्यगण कई कई टीकाओ में किस प्रकार ज्ञान के स्तर से व्यक्ती भक्ति के स्तर पर भक्त और भक्ति के संपर्क मेकर होता है के विषय मे वर्णन करते दिस इज अ केस स्टडी ऑफ हाऊ वन कॅन बिकम डिवोटी फ्रॉम ज्ञानी स्टेज तो इसको लेकर बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं तो जैसे ही चतुष कुमार भगवान श्री विष्णु के सुंदर रूप का वर्णन किए उनका हृदय आकृष्ट हो गया और कहा जाता है कि उस समय भगवान श्री विष्णु अपने साथ में लक्ष्मी जी को भी लेके आए और उनको लगा कि ये चतुष कुमार जब क्रोधावेश में है और जोर जोर से शायद चिल्ला रहे होंगे शराब दे रहे होंगे कुछ गाली गलो चल रहा होगा तो शायद लक्ष्मी को देख के थोड़ा बिहेव करेंगे कम से कम ठंडा तो हो जाएंगे उसके बाद मैं इनको समझा पाऊंगा इसलिए लक्ष्मी को भी लेके आए और जैसे वो उनके सामने प्रकट होते हैं तो उनके हृदय परिवर्तन के कारण कुमारों के मन में भावना उत्पन्न होती है कि हमने भगवान श्री विष्णु के भक्त जय और विजय के प्रति बहुत बड़ा अपराध किया और वो दोनों भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना करने लगते हैं कि हमें क्षमा करें और भगवान श्री विष्णु आकर उनकी स्तुति करने लगते हैं चतुष्कुमारों की स्तुति करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि वास्तव में अगर कोई व्यक्ति बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान में घी का प्रयोग करे वो घी का प्रयोग मुझे इतना संतोष नहीं देता जितना स्वादिष्ट पकवान घी में बनाकर जब मेरे ब्राह्मण भक्तों के मुखारविंद के माध्यम से खिलाया जाए वो मुझे अधिक संतुष्ट करता है नायम तथादमी हविर्ताने च्योत घृत प्लुतम अदन हुत भून मुखेन तो यज्ञ में स्वाहा स्वाहा करने पर जो घी जाता है उससे ज्यादा श्रेष्ठ अगर घी के पकवान बना बना कर वैष्णवों को खिलाया जाए और वैष्णव संतुष्ट होकर आशीर्वाद दे तो वो मुझे अधिक संतोष देता है यह श्लोक सुनकर हमेशा वैष्णव संतुष्ट हो जाते तो इसलिए शिला प्रभुपा जी ने इसकोन को कहा किचन रिलीजन प्रसाद वितरण और प्रचुर मात्रा में जब प्रसाद का वितरण हो लोग अपने आप संतुष्ट हो ही जाते हैं तो हम लोग साउथ इंडिया यात्रा में थे में, और प्रसाद कामलो का पूरा काउंटर लग गया था तब उधर असिस्टेंट कमिशनर ऑफ पुलिस का गाडी आ गया, और मुमिशन का है तुम का यहा का तो मॅने जस परमिशन आहे बस मे आयंगे टाइम लगेगा बोले नाही नाही आपलतू की बा हो। बिना परमिशन क्या लगा आहे उतारो इसो रोको हम नाही आनंद दगे ती मेरे पास कुठ उत्तर थाई क्योंकि यात्रा कमेटी के जिनके पास सब पेपर वेपर था वो सब बसों के साथ आ रहे थे लेकिन एक अस्त्र था अपने पास प्रसाद तो मूंग दाल पायसम बनाया था गरम गरम सीधा एक द्रोण भर के उसको दे दिया ये क्या है हमने कहा प्रसाद है बोलइए क्यों दे रहे हो अरे भाई प्रसाद बांटने के लिए खाओ उसमें क्या है तो सीधा प्रसाद का एक द्रोण पूरा खा गए उसके बाद बोलते एक और मिलेगा क्या देखते ही देखते हैं पांच द्रोण पी गए उसके बाद अपने गाड़ी के अंदर से स्टेनलेस स्टील का डब्बा निकाला बोला इसको भी भर के दो थोड़ा घर पे भी लेके जाएंगे तो गरम प्रसाद ने गरम गुस्से को ठंडा कर दिया तो कई बार हम देखते हैं कि जब प्रसाद का वितरण होता है श्रीमद्भवतगीता केत्पर्यम प्रभूपा जी कहते की आहार शुद्ध सत्पशुद्धी सत्पशुद्ध ध्रुव स्मृती स्मृती लहे सर्व विप्रमोक्षा प्रसाद के माध्यम से चित्त वृत्ती की शुद्धी होती हैलिन श्री विष्णु चतुष्कुमारो कोलोक सुनाकर शांत करते चतुष्कुमारो कोणत्या पश्चाताप होने लगता है कि शायद हमने समय से पहले ही श्राप विष्णु के आगमन की प्रतीक्षा करते तो अच्छा होता ये क्रोध का अपना एक स्वभाव ही है कि क्रोध को व्यक्त और प्रकट करणे फर पश्चाताप होता है। व्यक्त करते समता ताप होता है व्यक्त करण्या पश्चाताप होता थोडा प्रतीक्षा करलो तर अच्छाही खैर जो भी हो भगवानने का की जो कुछ हुआ यह मेरी इच्छा से हुआ और भगवान श्री विष्णु की इच्छा ती की वैकुंठ लोग निर उनकी स्तुती करते आहोभगत करते थे, पूजा करते राहते थे तो भगवान श्री विष्णु कोडा चनज की आवश्यकता ती कभी कभी इस जगत मे जमो को्याप्त मात्रा मे समनिमता तो हमको लगता है कि अगर कुछ लोग ऐसे मिले जो हमें हमेशा सम्मानित करेंगे तो कितना अच्छा होगा लेकिन वैकुंठ में निरंतर 24 फोर बाय सेवन प्राप्त कर कर के भगवान बोर हो जाते हैं और उनको लगता है थोडा कुछ ऐसी व्यवस्था हो जहां लोग झगडा करे कल्ह करे अपमानित करिया देुद्ध हो तब मजा आय तो हर एक व्यक्ति को अपने लाइफ में लाईफ चाहिए. तो भगवान भी है. तो इसलिए भगवान कुछ कलह करने के लिए ऐसी व्यवस्था करते हैं कि उनके ही दो पार्षद जय और विजय को इतनी शक्ति प्रदान करते हैं कि वो है जस व संपूर्ण ब्रह्मांड मे ॲसा विध्वंस मचाय जिसके कारण भगवान इस धरती अवतार विवश हो जाय तो इसलिए जय और विजय जो हिरण्याक्ष और हिरण्य के रूप में प्रकट होते हैं उनकी शक्ति भगवान ने वास्तविक रूप से निर्धारित की है दीज आर डीम्स एम्पावर्ड बाय लॉर्ड विष्णु हिमसेल्फ और इसलिए क्योंकि भगवान श्री विष्णु जो कि अच्युत हैं उन्होंने इनकी शक्ति को निर्धारित की भगवान ने किसी को शक्ति देने की इच्छा कर ली तो जगत की कोई भी सत्ता उस शक्ति को नहीं रोक सकती इफ यू आर एम्पावर्ड बाय द लॉर्ड नो पावर कैन स्टॉप तो इसलिए जय और विजय को इस जगत में भगवान श्री विष्णु ने शक्ति दी किसके लिए शक्ति दी विष्णु का विरोध करने की शक्ति तो इसलिए भगवान की इच्छा रहस्यमय और गोपनीय है उसको नहीं समझा जा सकता लॉर्ड विष्णु एम्पावर्ड जय एंड विजय टू अपोज लॉर्ड विष्णु तो इसलिए जब भगवान किसी को शक्ति देते हैं अपना ही विरोध करने तो जगत के 33 कोटि देवता मिलकर भी उसको नहीं रोक सकते तो हिरण्य कशपू हिरण्याक्ष रावण कुंभकर्ण इत्यादी, इत्यादी को कोई नहीं रोक सकाणु के विरोध मेष्णु केक्रमण के प्रणाली मे कोईनो नाही रोक सका क्यो भगवान की इच्छा भगवानने शक्ती दी ती प्रभूपा जी तात्पर्य मे कहते कृष्ण शक्ती बिना नाही तारा प्रवर्तन अगर भगवान किसी को शक्ति देते हैं, तो कोई सत्ता उनको नहीं रोक सकती भगवान किसी को अपना विरोध करणे इतका एमपवर करते सोचिये आपल्या नमो का गुणगान करणे केले जब कितीवर करीक शक्ती प्रदान करे व शक्ती कॅसिग हो इलिये श्री चैतन्य महाप्रभू के मिशन को आगे बढाने केली जब शिला प्रभूपा जी कोक्ती भगवानने दि प्रचार करणे वो प्रचार की शक्ति साक्षात भगवान से प्राप्त हुई है इसलिए उस शक्ति को कोई नहीं रोक सकता तो इसलिए प्रभुपा जी कहते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मृत संघ की शक्ति पूरे भर में फैल रही है क्योंकि ये महाप्रभु के द्वारा प्रेरित शक्ति पूरे मिशन में फैल रही है तो ये आपके और हमारे प्रयास से नहीं हो रहा भगवान की इच्छा से हो रहा है तो इसलिए जब श्री चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे आलालनाथ में चौदिकेत सब लोक बोले हरी हरी प्रेमावेशे मध्ये नृत्य करे गौर हरी तब महाप्रभु ने इस कीर्तन का वहां पर उद्घाटन किया और उस कीर्तन को देखकर नित्यानंद प्रभु ने भविष्यवाणी कर दी थी देखी नित्यानंद प्रभु कहे भक्त गुणे रूपे नृत्य आगे होबे, ग्रामे ग्रामे अलालनाथ मे नित्यानंद प्रभू न घोषणा दी, कि भविष्य में चलकर कर महाप्रभु का मिशन विश्व के कोने कोने में फैलेगा दुन्या कोने कोने मे श्री चैतन्य महाप्रभू का मिशन वितरित होगा औरि शिला प्रभूपा की इच्छा से पूरे विश्वभर में ये मिशन फैल गया तो प्रभुपा जी जब सीताकांत बैनर्जी लेन में थे कलकत्ता में तो गौड़ियमठ का वहां पर क्लासेस चलता था फर्स्ट फ्लोर पर और प्रभुपा जी के गुरु भाई थे जिनका नाम था डोल गोविंद शास्त्री और वो प्रभुपा जी के घर पर ही ऊपर गौड़ियमठ के ब्रह्मचारियों को हरि व्याकरण सिखाते थे और प्रभूपा जी कि बार आीडी पर बैठ जाते और जप करते क्योंकि प्रभूपा की पत्नी उनको घर पर जप करणे देती प्रभूपाद की घर मे कोम्या कम नाही ती उनकी पत्नी उनको अंदर जप करणे मना कर देती। करते कर बाहेर जाओ तर प्रभूपा जी बेचारे सीडी पे बैठक कर जप करते थे। तो एक दिन डोल गोविंद शास्त्री बाहेर निकले प्रभूपा के बगल में आके बैठे और बोले कि अभी मैंने अंदर कथा की पृथ्वी ते आच्यत ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मरा कि की पूरे विश्वभर में महाप्रभु का मिशन फैलेगा इस तर मे घोषणा करे मन मे संशय है पृथ्वी क्या है केवल ओडिसा केवल भारत पूरी पृथ्वी कैसे फैलनेवाला आहे कैसे होगा महाप्रभु का मिशन फैलाना इतना आसान नहीं तो प्रभुपाजी जी जब करते करते पूर्वक सुने उठे दो कदम नीचे रखे और दो पग नीचे उतरने के बाद डोल गोविंद शास्त्री को देखकर बोलते हैं अगर महाप्रभु ने भविष्यवाणी की यह कार्य अवश्य होगा फिर प्रभुपा और दो कदम नीचे उतरे मुड़े और बोले भविष्य में कोई शिष्य सरस्वती ठाकुर का कोई मूर्ख शिष्य उनके चरण कमलों में समर्पित इस को सिद्ध करेगा अब डोल गोविंद शास्त्री भी सरस्वती ठाकुर के शिष्य थे उनको मनी मन लग्ने व्हि प्रभुपाद फिर दो कदम नीचे उतरे फिर मुोल गोविंद शास्त्री कोले को आप वी हांगे तो डोल गोविंद शास्त्री को लगा इनको क्या लगता है? ये होंगे क्या अभय बाबू कोक को पूर्ण विश्वास था कि वो करेंगे, जब भगवान के शक्ति प्राप्त होती है तो असभव कार्य संभव हो पात कृष्ण भावनामृत आंदोलन जे लदन मे गहुपा एक रिपोर्टरने चुनौती कि आप लंडन क्यों आए हो और प्रभुपाद ने सीधा मुंह उनको आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया उत्तर दिया कि तुम अंग्रेज लोगों ने पिछले 300-400 वर्षों में भारत से इतना लूटपाट मचाया हीरे मावती सोना चांदी सब चुरा के लेके गए लेकिन सबसे बहुमूल्य वस्तु भारत की चुराना भूल गए भगवद्गीता उसको मैं देने आया हूं उसको सुन के वो भी चकरा गया और तब प्रभुपाद जी की प्रेरणा से पिछले पांच पचास वर्षो में इसकोन के भक्तों ने पूरे विश्वभर में 50 करोड़ भगवदगीता बांट दी है और ये कोई सामान्य बात नहीं और श्री प्रभुपाद जी की इच्छा से अब विश्व के कोने कोने में कृष्ण भक्ति की लहर फैली है कौन सोच सकता था कि अफ्रीका में भक्ति होगी अफ्रीका में प्रचार होगा कोई सोच सकता है लेकिन प्रभुपा जी ने उसको सिद्ध किया कौन सोच सकता है चाइना में प्रचार होगा आज आप जाओ चाइना में गौर नेताय के विग्रह लगे हुए हैं योगा स्टूडियोज इसकॉन डिवोटिस ने बांध दिए मंदिर बांध दिए प्रसाद वितरण हो रहा है गौर नेताय को वहां चाइना में भोग लगता है साथ में चौपस्टिक्स रखा जाता है अब कौन से शास्त्र में बताया है सर लेकिन वहां के भक्त लोग बोलते रहे गौर नेता अपने चाइना में खाएंगे तो चॉपस्टिक से खाएंगे तो इस तरह का विस्तृत विवरण कोई सोच भी नहीं सकता कल्पना भी नहीं कर सकता ये शिला प्रभुपा जी को शक्ति प्राप्त थी इसलिए हो पाया इसलिए जब भगवान इच्छा करते हैं और भगवान शक्ति देते हैं तो असंभव कार्य संभव हो जाता है तो इसलिए जय विजय को भगवान श्री विष्णु ने अपना पार्षद मानकर शक्ति दी तो कहने का तात्पर्य है कि जब भगवान शक्ति देंगे वो शक्ति भगवान की इच्छा से वास्तव में अप्रमेय होगी चुनौती से परे होगी और इसलिए आगे हिरण्याक्ष को दमन करने के लिए भगवान को वराह का रूप धारण करना पड़ा साक्षात वराह के रूप में आकर हिरण्यक्ष के ऊपर आक्रमण किया और हिरण्याक्ष और वराह देव के बीच युद्ध छिड़ा और हिरण्यक्ष को वराह देव ने कुछ समय के युद्ध के पश्चात समाप्त कर दिया और तत पश्चात ब्रह्मा जी अपने अन्य कार्यों में लग गए और ब्रह्मा जी का आगे का क्रिएशन का वर्णन आ रहा है स्वयंभुआ मनु के साम्राज्य के माध्यम से तो मनु मनोकी तीन पुत्रिया देवहूती आकृती प्रसूती और दो पुत्र, उत्तन पाद और तो लगभग चौथा और पाचवा स्कंद चलेगा यन केर्चा काणन चलेगा तो तीसरे स्कंद मे अपिल देव का वर्णन तीसरे स्कंद सेकर से ते अध्याय तक अकुती का वर्णन आएगा पहले अध्याय में चौथे स्कंद के प्रसूती का फिर दक्ष के माध्यम से, फिर उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव और फिर प्रियव्रत के पुत्र नाभे ऋषभदेव भरत गे हे पाचवे स्कंद में इसका वर्णन आता है स्वयंभू मनु कागभ अब संपूर्ण तीसरे और चौथे स्कंद मे इनकाही वर्णन आह है तो अब प्रसंग आता है कि जो की जो मुकी एक प्रजापती उनको भगवान ने आदेश दिया कि आप तपस्याए कीजिए और उन के माध्यम से भगवान को संतुष्ट कर शुद्ध होकर आप संतान सृजन कीजिए तो उस उमे स्वयंभू मनु स्वयं अपनी पुत्री के विवाह के विषय में चिंतित होते हैं तो जब तपस्याओं के पश्चात भगवान श्री विष्णु कोतुष्ट करते हैं। तो भगवान श्री विष्णु सीधा के सामने प्रकट हो जाते हैं। और प्रकट होने पश्चात आप कोरदान मांगीय और कर्दम मुनिसे वरदान मागते की बस मैं आपकी सेवा में संतान सृजन करूं और भगवान श्री विष्णु उनको कहते हैं कि बहुत ही शीघ्र आपके समक्ष करदम मुनि के सामने देवहूति को लेकर उनके पिता स्वयंभुआ मनु और पत्नी शत्रुपा आएंगी आप उनके पाणी को ग्रहण करना और संतान की उत्पत्ति करना ये मेरी ओर से सेवा होगी ऐसा बोलकर वहां से चले जाते हैं। और तब भगवान श्री विष्णु के आदेशानुसार वीपर स्वयंभु मनु अपनी आप शत्रूपा और पुत्री देवहूती कोकर वे वर्णन कया गया है भागवत केस प्रसंग मे की एक दृष्टिकोण से स्वयंभू मनु और शत्रूपा पूरे ब्रह्मांड के चक्रवर्ती सम्राट है दे आर द एम्परर्स जो ऐश्वर्य उनके पास था उस ऐश्वर्य के कोई तुलना नहीं कर सकता लेकिन ठीक उस ऐश्वर्य के सामने ये कर्दमुनि है जो वास्तव में जंगल के अंदर शक्तिहीन समृद्धिहीन अवस्था में हैं। दरिद्रता के मूर्तिमान स्वरूप है कर्दमुनि इतने दरिद्रता से विवश और उनके पास इतनी बडी राजकुमारी को आ रहे तो यहां यह देवहूती आ रहा है कि भगवान की इच्छा थी कि देवहूती और कर्दम मुनि का विवाह हो तो भगवान की इच्छा को पूर्ण करने के लिए हर प्रकार के सामाजिक प्रतिबंध पीछे हट जाते अन्यथा समान्यतः या संभव नाही हो पायगा लिन यहा पर कर्दम मुनि केवल भगवान की इच्छा पूर्ण करने स्वयंभुआ मनु भगवान की इच्छा पूर्ण करने ये कार्य संपन्न करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो इस प्रकार करदम मुनि और देवहूति दोनों का विवाह स्वयंभु मनु के इच्छा से पूर्ण होता है और विवाह के पश्चात देवहूति कर्दम मुनि की बड़े प्रेम से सेवा करती है जंगल के बीचों बीच हजारों वर्ष तक कर्दमो ने अपने तपस्या में लीन है पारिवारिक उत्तरदायित्व को निभाने के लिए कोई समय नहीं देवहूति का भी शरीर देह पूरा कृष तपस्या से पूर्ण शिथिल पड़ जाता है अब कलयुग में कोई सामान्य व्यक्ति इस प्रकार के पारिवारिक स्थिति को देखकर भ्रमित हो जाएगा कि यह कैसे हो सकता है इसलिए महात्माओं के जीवन शैली कोर कर अनुसरण करणारे अनुकरण नाही करणार कर्दम्नि का उदाहरण देखकर कसीको की चलो हम भी देर राफिस मे रे घर परि आय हम कलयुग के कर्दमुनि बनेगे तो कर्दमुनी जो तपस्या करहेलग कर स्तर पर भगवाथन संबंध स्थापित था और भगवान की इच्छा समज कर व जो करे कर, रहे थे, कर रहे थे। तो इसलिए, बहुत समज तपस्या पश्चात जे बाहर निकले तो देवहूतीन उनके पास आकर कहती है कि, हे प्रभो अब इतने समय तक आपने तपस्या की अब आगे हमारे परिवार के विषय में क्या तो उनको देखकर कर्दमुनी के हृदय में बहुत प्रसन्नता जागृत होती औते कि क्योंकि आपने दीर्घ काल तक बड़े प्रेम से मेरी सेवा की और इस सेवा करते हुए आपने मुझसे कोई अपेक्षा नहीं की आपके इस निस्वार्थ सेवा भाव को देख कर मैं प्रसन्न हो रहा हूं और ये वरदान देता हूं कि मेरे तपस्याओं का आधा फल मैं आपको दूंगा और इसलिए दृष्टिम प्रपश्य वितरान अभयान अशोकान दृष्टिम प्रपश्य देखिए आपके तपस्याओं और सेवाओं के परिणाम स्वरूप हम आपको क्या दे रहे हैं अभयदान दे रहे हैं शोक से मुक्ति दे रहे हैं तो प्रभुपा जी तात्पर्य में लिखते हैं तपस्या किसने की कर्दम मुनि ने आध्यात्मिक रूप से प्रगतिशील और पारंगत विद्वान कौन थे कर्दमुनी देवहूती केवल एक सरल गृहिणी थी जो न के स्तर की तपस्या कर सकती थी ना के स्तर का ज्ञान उनके अंदर था न वो शास्त्र या संस्कृत के व्याकरण मे इतकी बडी विदुषी थी लकन उनके मन मे एक ही भावना ती की कि मस प्रकार अपने पति कर्दमुनि की सेवा कर सकू तो ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में यह बहुत बड़ा अंतर है कि ज्ञान और योग मार्ग में साधक को अपना ही प्रयास अपनी व्यवस्था खुद करनी पड़ती है लेकिन भक्ति के मार्ग में साधकों के लिए बड़ी आशाजनक बात क्या है सबसे आशाजनक सिद्धांत भक्ति के मार्ग में भक्तों के लिए यह है कि चाहे साधक के निजी अयोग्यताए और दुर्गुण अवगुण कमियाँ चाहे कितनी भी क्यों न हो लेकिन वो अगर योग्यता प्राप्त स्वामी के निष्कपट सेवा करे तो ऐसे जीवन पर्यंत सर्वस्व निस्वार्थ सेवा भाव के परिणाम स्वरूप ऐसे सेवक के हृदय में स्वामी के आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप गोलोक और वैकुंठ के द्वार का हर पुरस्कार चरणों में आके चूमने लगता है तो इसलिए भक्ति के मार्ग में भक्त की एक ही चिंता होनी चाहिए उचित मार्ग को ढूंढकर उचित स्वामी का आश्रय लेकर उचित वैष्णव समुदाय में अगर हम सेवा करेंगे तो हमारी प्रगति का मापदंड अपना प्रयास नहीं वैष्णवों की शक्ति और आशीर्वाद और उनकी प्रसन्नता का परिणाम होगा तो इसलिए यहां पर दृष्टि प्रपश्य वितरामी अभयान अशोकान कर्दमुनि कहते हैं देवभूति को आपको मैं अभयदान दे रहा हूं आपको शोक से मुक्त कर रहा हूं क्योंकि आपने मेरी सेवा की और उस निष्कलंक निष्कपट निस्वार्थ सेवा भाव का परिणाम है कि आपका हृदय शुद्ध कृष्ण भक्तिमय भाव से उजागर हो जाए इसलिए शिला प्रभुपाद जी जब पाश्चात्य देशों में कृष्ण भक्ति का वितरण किए तो उनकी सेवा में जो लोग लगे थे वो कोई संस्कृत के विद्वान नहीं थे उस सो छयासठ मे इस्कॉन की स्थापना की और जो अमेरिका के युवक युवती जुड गे वो सब 20-22 साल के थे. अब सोचिए 66, 1966 में 1950 फिफ्टी बॉर्न व्यक्ती सोला सर्व का है। 1970 में 20 साल का है तो ऐसे 20, 22, 25 साल के नौजवान नौ, नौ युवतियां जुड़ गई प्रभुपात से लेकिन जो इतिहास में आज तक कभी ऐसी क्रांति नहीं मची जो भारत के बड़े बड़े संस्कृत के पंडित विद्वान व्याकरण में प्रवीण लोग एकजुट होकर विश्व के कोने कोने में जो सनातन धर्म का झंडा नहीं गाड़ पाए वो गांजा अभीम दारू अवैध स्त्री संग और परपुरुष तरंग इत्यादि करते हुए नौजवान नवयुवतियों ने दस वर्ष के अंतर्गत कर डाला विश्व के कोने कोने में कृष्ण भक्ति की लहर फैलाई और श्री चैतन्य महाप्रभु के मिशन को एक वैश्विक रूप प्रदान किया इससे बड़ी क्रांति और क्या हो सकती है तो इसलिए जब प्रभुपा जी अमेरिका में प्रचार करके जब भारत में आए लोग अचरज में पड़ गए क्या है यह कैसे हो सकता है कैसे संभव है प्रभुपा जी जूह बीच पर थे और वो कई अपने मित्रों के साथ बैठे थे लाइफ मेंबर्स के साथ तभी एक बहुत बड़े बिजनेस जो बिरला बाबू के रिश्ते में थे ब्रिजरतन मोहताजी वो प्रवेश किए प्रभुपा जी ने उनका स्वागत किया और उनका परिचय दिया ये मोहताजी हैं बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं तो इसको सुनकर मोहताजी बोले अरे प्रभुपा जी असली बिजनेस तो आप हो चालीस रुपये अमेरिका लेके गए अभी चालीस करोड़ की संपत्ति पूरे विश्व में असली बिजनेस आप हो प्रभुपादने का अगर ऐसी बात है तो आप मेरे बिजनेस में जॉईन हो जाओ। तो जी घबरा गए, बोले अभी नहीं, भविष्य में देखेंगे तो प्रभुपाद जी केरिराज महाराज आ गे तो गिरिराज महाराज के पिताजी आभुपाद कोले हम आप ब्लँक चक देते हैं जितना रकम च भर लो बेटा लोटा दो प्रभुपाद जी को देखकर कर गिरिराज महाराज बोले आप चेक को भी रखो और मुझे भी रख लो प्रभुपाद बोले नहीं नहीं भाई आपको हम क्यों रखेंगे अगर आपको अपनी इच्छा से रहना तो रहो तो उनके माता पिता और प्रयास किए और एक साइकेट्रिस्ट को लेके आ गए और वो साइकेट्रिस्ट पकड़ पकड़ के उनको पूछ रही है क्या दुख है तुम्हारे जीवन में क्ला क्या क्लेश है कौन परेशान किया फैमिली के साथ प्रॉब्लम है क्या ये वो हर प्रश्न का उत्तर गिरिराज महाराज गीता के श्लोक से और साइकेट्रिस्ट ने अमेरिका के अपने इतिहास में कभी संस्कृत का श्लोक सुनाही नहीं था वी सोच री पता नाही बोल क्या रहा है पटंग आधे घंटे में बाहेर आई और माता पिता को बोली आपटे कोभालो आधा घंटा औरुंगी मे हरे कृष्णा बन जाऊंगी और बोली यअर सन इज परमनेंटली इन्फेक्टेड प्रभूपाद जी को आके गिरिराज महाराज बोले की ॲसे वो ने कहा। तो प्रभुपाद बडे खुश हो गए, प्रभुपाद बोले इवन सायकेट्रिस्ट सर्टिफाईड दॅट आवर गिरिराज इज परमनेंटली इनफेक्टेड तो इसलिए सोचिये कि आज जो विश्व के कोने कोने में प्रचार कार्य फैला वो उन वर्षों में उन लोगों ने फैलाया जिनको संस्कृत का ज्ञान नहीं था ना वो वैदिक सभ्यता संस्कृती सनातन धर्म के आधार पर अपना जीवन व्यतीत थे तो इसलिए भक्ति में शक्ति प्राप्त करणे कलाओ की इतनी आवश्यकता नाही जितने आत्मसमर्पण की तो इस दृश्य मे देव देवहूति के आत्मसमर्पण की स्तुति हो रही है देवहूति ने अपनी इच्छाओं को करदम मुनि के तपस्या के अग्नि में भस्मीभूत कर दिया और उस यज्ञ के माध्यम से करदम मुनि ने उनको ऐसी शक्ति प्रदान की कि बड़े बड़े तपस्वी गण भी भीषण ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं कर पाते थे इसलिए कई बार लोगों को लगता है कि दीर्घकालीन अनशन और व्रत करने पर शक्ति प्राप्त होती है हा थोडी बहुत शक्ति अवश्य प्राप्त होती हैकन आपली इच्छाओस्मी भूत कर भगवान और वैष्णव की इच्छाओ संुष्ट यज्ञ मे सर्वाधिक श्रेष्ठतम शक्ति प्राप्त होती है और वो यहां पर वर ने अपने उदाहरण से प्रस्तुत कर दिया करते जब व प्रथम बार्कॉन मंदिर मे जैसे ही प्रवेश कि ब्रामण दीक्षा लो जो पुजारी था वसिन भाग रहा था, मंदिर से और पुजारी भागते भागते बोला अभि तुम पुजारी का काम करो महाराज बोले यार पुजारी का काम क्या होता है؟ बोले ये अगरबत्ती लो घुमा दीप लो घुमा थोडा बहुत बता कि गायब हो बना भूल गना देर करो और ये अगरबत्ती ल एक घंटा घुमा फिर दीप कोसो एक घंटा घुमा टोटल आरती तीन घंटा चला फिर सोचे कि छे आरती करनी आहे तो अठरा घंटा बहुत हो जाता है, तो यहां येते कुछ प्रॉब्लम है तो प्रभुपाद कोत्र लिखा कि की भी आरती कितने समय की होती है तब प्रभूपाको समजा नाही टोटल पच्चीस बीस पच्स मिनट मे खम करणार ब्राह्मण परिवार मे जन्मे हुए जनमसे संस्कार प्राप्त लोक नाही थे उनके अंदर कई कमियां थी लेकिन वो सारी कमियां केवल प्रभुपाद जी के इच्छा के साथ तालमेल और समन्वय होने के कारण सब पूर्ण हो गई एक और भक्त प्रभुपाद को पत्र लिखे कि मैं अभी डीटी वर्शिप कर रहा हूं तीन विग्रह हैं उनकी मैं सेवा कर रहा हूं और बहुत आनंद आ रहा है सेवा करते करते लेकिन एक ही प्रश्न है ये तीन है कौन तो प्रभुपाद जी ने कहा उनको कहते जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मतलब छह महीने से वर्शिप चल रहा है उनको पता ही नहीं कौन है क्योंकि कोई बुक नहीं उस समय न वेबसाइट है न लोग एक दूसरे को फोन करके पूछ सकते हैं कि क्या चल रहा है तो किस परिस्थिति में इस कौन का प्रचार प्रभूपा ने विश्व के कोने कोने में किया यह कोई कल्पना नहीं कर सकता तो इसलिए हमें चाहिए, कि महान वैष्णव के इच्छानुसार जम कार्य करतेहावहूती कोणी शक्ती प्राप्त होई और तब जाकर कपिल देव का जन्म हुआ और यहापर कपिल देव के जन्म के पश्चात कर्दम से निकलने के लिए तैयार है और करदम मुनि कपिल देव जी कोशीर्वाद देकर से निकल पडते हैं प्रुपा जी तात्पर्य मे प्रश्न पूछते हैं मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना भगवान घर में जन्म लि कपिल देव घर मे जनम लिए भगवान कोड कर कर्दम मुनि जंगल मे निकले भगवान को ढे ये क्या चल रहा है यह कौन सी विडंबना है तो प्रभुपाजी उत्तर देते हैं तात्पर्य में कि कर्दमुनि वास्तव में उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे कि चाहे घर पर भी भगवान जन्म क्यों न ले, लेकिन शास्त्र अनुसार एक समय के पश्चात भगवान को खोजने के लिए हर प्रकार के भौतिक और घरेलू श्रृंखलाओं को काटकर निकलना आवश्यक है वो निकल गए और तब कपिलदेव के सामने माता देव देवहूती बैठी और करदम कर्दम उस समय माता देव देवहूती कहती है नेहयत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थपद सेवाय जीवनपी मृति सह साह भागवता नूनम वंचितो मायादृम यमुक्तीद प्राप्य न ममुक्षेय बंधनात कहती है कि अगर किसी का कर्म धर्म मे धर्म सेवा भाव में भक्ति में परिणत नहीं होता तो वो बेकार है और फिर देवहूती कहती है, माता देवहूती सायम भागवता नूनम वंचितम माया, माया के प्रपंच और श्रंखला मस गई की मुझे आप जैसे कर्द आप स्वयंभू मनु जैसे पिता मिले, कर्दम जैसे पती मिले, हर प्रकार के आध्यात्मिक व्यवस्था मिली, लेकिन इतनी उपलब्धियों को प्राप्त करके भी मैं भगवत भजन से वंचित रह गई। तो प्रभुपा कहते हैं, सबसे अधिक दुर्भाग्यशाली कौन है हां जिसको आध्यात्मिक प्रगति के लिए अवसर प्राप्त नहीं होता वो दुर्भाग्यशाली है लेकिन अधिकतम दुर्भाग्यशाली व्यक्ति वो है जो हर प्रकार के आध्यात्मिक प्रगति के परिवेश प्राप्त करने के बाद उसका लाभ नहीं लेता रुद्रस्य अनुचरो भूतवा सुदृप्तो धनदात्मज कैलाश उपवने वन्यो मंदा किन््यो वारुणी मदिरां पीवा मदा घूर्णित लोजनौ स्त्रीजने अनुगायत भिर चेरतौ पुष्पिते वने अंत प्रविश्य गंगायाम अम्भोज वनराजनी चिक्रीड़ित युवती जब नलकुवर और मणिग्रीव दोनों अपने अयी के पूरी तरह मदमस्त अवस्था में नारद मुने के सामने आकर उनका ही उपहास करते हैं तो उनके निर्लज अवस्था को देखकर नारद मुनि करुणावश उनको अभिश्राप कर देते हैं कि आप इतने निर्लज हो बिना वस्त्र धारण किए हो तो भविष्य में चलकर वस्त्र पहनने की आपकी कोई अवस्था ही ना हो वस्त्र पहनने का कष्ट क्यों करो पेड़ बन जाओ तो इस प्रकार नारद मुनि के अभिश्राप के परिणाम स्वरूप वो पेड़ बने और तब जाकर दामोदर भगवान ने उनका उद्धार किया तो इसलिए भक्तों का और वैष्णवों का सत्संग प्राप्त होना यह सबसे बड़े सौभाग्य का चिन्ह है और इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त होने के बाद अगर उसका हम लाभ न लें, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य का चिन्ह है, है कि नहीं तो वृंदावन में प्रभुपाद जी थे और उस समय प्रभुपा जी के एक शिष्य उनके साथ वृंदावन में बैठे थे और वो शिष्य प्रभुपाद जी को कहने लगे प्रभुपाद जी वृंदावन में बैठ कर कोई व्यक्ति मांसाहार करेगा तो अगले जीवन में क्या बनेगा तो प्रभुपाद ने कहा अगले जीवन में वो सुअर बनेगा तो बोले प्रभुपा जी अगर वृंदावन में रहकर कोई अवैध स्त्री संग करेगा तो क्या होगा तो प्रभुपाद ने कहा वो कुत्ता बनेगा वृंदावन में फिर वो भक्त पूछता प्रभुपाद जी वृंदावन में बैठ के यमुना के तट पर कोई गांजा फूकेगा तो क्या होगा प्रभुपाद ने कहा अगले जन्म में वो सैन फ्रांसिस्को में हिप्पी बनेगा फिर प्रभुपाद कहने लगे अरे वृंदावन में बैठ के तुम्हारा मन यहीं तक जा रहा है क्या वृंदावन में बैठे हो लेकिन मन कहां है तो इसलिए सत्संग का लाभ प्राप्त हुआ है लेकिन इतना सत्संग प्राप्त करके हम कर क्या रहे हैं तो ये हम सभी को अपने जीवन में विचार करना है कि कैसे हम इसका सदुपयोग कर रहे हैं तो अब माता देवहूति कपिल देव के सामने बैठी और वो वश्न पूती है माता के प्रश्नों की सूची यहा पर वर्णन है वास्तव में मे है लगभग पच्चीसव अध्याय से सेक तिसवे अध्याय तक आठ अध्याय भर के कपिल देव की कथाएन आप संिप्त रूप मे अगर बतांना होवन क्वेश्चन्स दिस एन्टर कन्वरेशन इन कपिल देव देवहूती कन्वरन पहिला मै माया द्वारा भ्रमित हृपा कर दूर की इसमे कपिल देव जी आध्यात्मिक योग की बापो प्राप्त करणे भक्ती कस तर पलन किया तीन गुणोसे परे भक्ती का वर्णन करते तीसरा प्रश्न पूती है ज्ञान लिए मार्ग कौन कौन कोण कौनसे है कपिलदेव कपिलदेव जी सांख्य का वर्णन करते हैं, प्रकृति पुरुष कार्य सृष्टी इत्यादी चौथा योग का वर्णन कीजिए, अष्टाग योग का वर्णन करते हैं। फिर पूजती है भक्ती का विस्तृत वर्णन कीजिये और तब भक्ती के अलग अलग अंग शुद्ध भक्ती औरधो का वर्णन काल का वर्णन कीजिए और काल का वर्णन करते हैं जन्म और मृत्यु का वर्णन कीजिए जीव किस प्रकार अलग अलग जन्मों में अलग अलग शरीरों में जन्म लेता है इसका विस्तृत वर्णन तीस इक्तीसवें और बत्तीसवें अध्याय में है और जीव माँ के गर्भ में जब रहकर किस प्रकार प्रार्थनाएँ करता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभो इतना कष्ट इतनी यातनाएँ मैं झेल रहा हूँ बाहर निकलने के पश्चात मैं अवश्य आपकी भगवत भक्ति करूंगा ये जीव के भगवान से प्रार्थनाएं माँ के गर्भ में इसका वर्णन यहां पर आया है तत्पश्चात सकाम कर्म का किस प्रकार निंदा और भक्तियोग किस तरह उससे श्रेष्ठ है ये पूरा वर्णन आया है ये सात अध्याय ये सात प्रश्नों में इस प्रकार यह कपिल देवभूति का संवाद बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इसमें एक प्रमुख श्लोक कहते हैं कपिल देव जी भक्ति करने का परिणाम क्या होता है कहते हैं तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेही नाम अजात शत्र शांत साधवो साधु भूषणम माया के साथ युद्ध करते समय मायावी तत्वों को विनाश करके भक्ती तत्व को हृदय बलिष्ट करने के प्रयास से भगवान संतुष्ट होकर ऐसे भक्त पर आशीर्वाद के केिन्ह परिलक्षित होते हैं जब ऐसे भक्त के हृदय में विविध प्रकार के दैवी गुण उत्पन्न होते क्यक भगवत भजन करते हुसा साधक के मन मे प्रश्न उठता है मे भक्ती मे प्रगती कर अथवा नाही इसे चिन्ह क्या प्रमाण क्या है इसका हाँ भक्ति करते हुए दस साल बीस साल तीस साल हो गए लेकिन भगवत भक्ति के प्रगति के मुख्य चिन्ह क्या है इस भक्ति के यात्रा के अलग अलग प्रगति के मापदंड क्या है इसको समझना आवश्यक है तो इस श्लोक में भक्ति के प्रगति के मापदंड बता दिए गए हैं और मुख्य रूप से मापदंड बताते हैं दैवी गुणों की उत्पत्ति और उसमें सबसे श्रेष्ठ तितिक्षव टॉलरेंस क्या आपकी सहनशीलता बढ़ रही है अथवा नहीं अगर आप भगवत भजन में आगे बढ़ रहे हो सहनशीलता बढ़नी चाहिए कारुणिका दूसरों के प्रति कृपा की भावना करुणा की भावना बढ़ रही है कि नहीं सुह्रदेही नाम सभी जीवो के प्रति सौहार्द का भाव अजात शत्र दूसरों के प्रति शत्रुता का भाव नष्ट होना। शांत शांति की भावना साधव साधु साधुभूषण तो ये अंतिम शब्द कपिल ने जो प्रयोग किया है। इसके उपर मैं कुछ सम बा चांता हाधुभूषण भूषण का अर्थ है ऑर्नमेंट भूषणम का अर्थ है पुरस्कार तो जब सरकार किसी योद्धा को युद्ध भूमि में सफलतापूर्वक युद्ध करते हुए विपक्षी दल को पराजित करने के पराक्रम को देखकर प्रसन्न होकर उनको कोई वीरता पुरस्कार दे उसको कहते हैं भूषण तो युद्ध में युद्ध करते हुए योद्धा को सरकार पराक्रम के चिन्ह से पुरस्कृत करती है और उसको कहते हैं भूषण तो इसलिए जब व्यक्ति कुछ पराक्रम का प्रदर्शन करे सरकार प्रसन्न होती है एक हमारे भक्त इसकॉन में आने से पहले आर्मी में थे अमरीका में जबरदस्ती उनको कॉलेज के बाद आर्मी में डाल दिया और उनको भेज दिया वियतनाम वॉर में तो बोले यार मेरे को तो वियतनाम वॉर में जाने की कोई इच्छा ही नहीं थी और न मुझे हाथ में बंदूक पकड़ने का बंदूक पकड़ता था मेरे पैर काँपते थे लेकिन जबरदस्ती भेज दिया तो जैसे वो युद्ध भूमि में एक दिन उतरे वियतनाम में सामने से गोलियां चली गोलियों की आवाज सुनकर ये कांपने लगे बोले छोड़ो और भागो लेकिन जैसे गोली चली उनके बगल में उनके मित्र चल रहे थे उनके मित्र को गोली लगी और मित्र नीचे गिर गए लुहान होकर अब ये घबरा गए, बोले अगला गोली मुझे लगेगा, तुरंत मित्र के मुखा कवच बना अगला जो भी लगेगा इसी को लगेगा हे पहिले परलोक सुधार गे दो गोली औरंगा मेरी सेवा मे अच्छा होरीर पकडकर बचाव करते हुए। अपने कैंप में पहुंच गए पहुंचा तो मालूम पड़ा वो दोस्त मरा नहीं जिंदा है और सरकार ने इस भक्त को मित्र को जान पे खेल कर जान बचाने के लिए वीरता पुरस्कार दे दिया बोले क्या पराक्रमी है ये देखो और ये बोले वास्तव में मैं कैसे बचा के लाया मैं ही जानता हूं लेकिन मैं भी इतना लज्जा शून्य था कि बताया नहीं कि असली असली स्टोरी क्या था तो हो सकता है इस जगत के पराक्रम को सरकार ठीक तरह ना समझ पाए और गलत व्यक्ति को गलत पुरस्कार भी दे दे लेकिन आज तक इतिहास में एक व्यक्ति भी कपट करके काम चोरी करके आनाकानी करके आवश्यक तपस्याओं में डिस्काउंट मार के भगवत धाम पहुंचने का कोई रिकॉर्ड नहीं है बैड न्यूज <laughs> तो इसलिए गोलोक जाना हो तो इसके लिए शत प्रतिशत खरा उतरना पड़ता है घिस घिस कर पसीना बहाकर भगवान के संकीर्तन आंदोलन के यज्ञ में पूरी तरह अपने आप को आहूति देकर पूर्णता भगवान का और भगवान के वैष्णव भक्तों का आशीर्वाद प्राप्त करके ही हम इस मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं तो इसलिए यहाँ पर यह बात वर्णन किया गया है कि समय के साथ साथ धीरे धीरे भगवत भजन जब करेंगे अजात शत्र शांत साधु साधुभूषण तब जाके ऐसे वैष्णव गुण हमें पुरस्कार स्वरूप दान में दाने जाएंगे दो गोली चलाकर योद्धा सरकार से डिमांड नाही करता पुरस्कार देते हो क्या होग्या म दस गोली चला मे जब सरकार देखेगी कि इन्होंने कुछ पराक्रम किया और पराक्रम की परिभाषा सरकार देगी आप अपना रिपोर्ट नहीं भेज सकते मैंने बहुत बड़ा पराक्रम किया पता है क्या आपको तो हम भगवान के सामने आके नहीं कह सकते प्रभु मैं बहुत साधना कर रहा हूं सोलह माला कर रहा हूं हर रोज बहुत अच्छी तरह कर रहा हूं केवल दो चार माला में सोता हूं ज्यादा नहीं बाकी सब चल रहा है जीष्म पितामाने व्रत लिया मांडव का विध्वंस करदूंगा पाच बाणोसे कृष्ण घबरा करडव के अर्जुन को जगाने अर्जुन सोय थेर अर्जुन सोते सोते श्वास लोक सोते समय भगवान काम का लो अर्जुन का पावर था अर्जुन भगवान के स्मरण मे इतना लिन राहते की सोते हुभी श्वास कृष्ण का निकता और हमलो ने सो जाते तो आज दामोदर लीला का अंतिम दिन है तो यशोदा ने अपने हाथ से बांधा दामोदर को, श्रमम कृष्ण श्रम अर्थात कसरत प्रयास परि अर्थात हर दृष्टी एक प्रयास विफल हुआ तो दूसरा दूसरा विफल हुवा तीसरा तीसरा चौथा निरंतर प्रयत्नशील राहणार परिश्रम दृष्टवा परिश्रम कृष्ण कृपयासित स्वंधने स्व मातु स्व नात्रा विसृष्ट कवर सृज दृष्टवा परिश्रम तो परिश्रम भगवान देखते हैं कि कितना कर्मठ प्रयास किया है तब जाकर भगवान शनि शनि दैवी गुण हमारे जीवन में उतरने देते हैं इसलिए इसको यहां पर कहा गया है अजातशत्र शांत साधवो साधु साधुभूषण आगे देवहूति माता भगवान कपिलदेव के चरणों में प्रार्थनाएँ व्यक्त करती हैं और उसमें दो प्रार्थनाएं बहुत प्रमुख हैं यमेय श्रवणनुकीर्तना यवरण श्रवणत अवचित स्वादोपिश्य सवनाय कल्पते कुतः पुनः किम भगवन नु दर्शना देवहूति जी कहती हैं प्रभु अगर किसी ने आपके चरणों का आश्रय लिया हो तो चाहे वो कुत्तों को खाने वाला निकृष्ट परिवार में भी क्यों न जन्मा हो ऐसा व्यक्ति भक्ति के अग्नि में शुद्ध होकर महान वैदिक यज्ञ करने के लिए सुयोग्य पात्र माना जाता है अहोबत वर्तते नाम तुभ्यम अगर किसी के मुख पर आपका नाम आ गया मतलब समझना चाहिए कि पूर्व जन्म में उसने हर प्रकार के भीषण तपस्याएं की हैं वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं उसने सिद्ध किया है अपने पूर्व जन्मों के कारण क्षणे क्षणे कर तुमी हरिदास कहे प्रभु न ना छुया मुरे, मुई नीच अस्पृश्य परम पामुरे हरिदास ठाकुर कहते हैं प्रभु मुझे मत स्पर्श कीजिए मैं नीच हूं अस्पृश्य हूं परम पामर हूं तो महाप्रभु उसको देखकर कहते हैं क्षणे क्षणे कर तुमी सर्वतीर्थिर स्नान क्षणे क्षणे कर तुम्हें यज्ञ तपोदान नहीं हरिदास आप तो वास्तव में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हो जिन्होंने हर प्रकार के तपस्या पूर्ण की हर यज्ञ इत्यादि अनुष्ठान संपन्न किया चार वेदों का अध्ययन किया है हर पावन तीर्थ स्थल में आपने स्नान किया है हर प्रकार का पावन कार्य वेदों के अनुसार आपने पूर्ण किया है और आपके दिव्य शरीर को स्पर्श करने मात्र से मैं अपने आप को पवित्र मानता हूं तो इसलिए जिसकी जिहा पर भगवान का नाम आ गया वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं इस प्रकार यहां पर देवभूति माता भगवान के नामों की महिमा का वर्णन करती हैं और बतलाती हैं कि कैसे भगवान के नाम की शक्ति का प्रभाव है कपिल देव जी वहां से निकल कर गंगा सागर पर पहुँचते हैं और गंगा सागर में जाने के पश्चात यहाँ पर देवहूति अपना शरीर तयाग करती हैं और वास्तव में आपण जीवन को परिपूर्ण करती है प्रकार ये तीसरा स्कंद समाप्त होता है तो अब तृतीय स्कंद के देवहूती कपिल संवाद में एक सेक्शन में तीन गुणों में भक्ती किस प्रकार होती हैस वर्णन आया है क्यक ज्यक्ती पूरे विस्मरण में होता है तो एक झटके मेस स्मरण शक्ती प्राप्त नाही होती धीरे धीरे हिज मेमोरी कम्स बॅक स्लोली तो इसलिए भक्ती का है स्मरण दिलाना लेकिन एक झटके व्यक्ति को कोर्णतः भगवान का स्मरण नहीं हो पाता भक्ती तीन गुणो मे वर्णन केपिल देव को कहते हैं भक्ति कॅन बी इन तमोगुण इन रजोगुण इन सत्वगुण तो हे तीन गुणों में भक्ति की जा सकती है, इसका वर्णन आता है हैर तत्पश्चात चौथे स्कंद का विषय है की भक्ती तमोगुण किस प्रकार की जाती है, उसकी एक कथा दक्ष प्रजापती का उदाहरण भक्ती रजोगुण मे कस प्रकार की जाती हैस उदाहरण ध्रु महाराज और सत्वगुण की भक्ति का उदाहरण है हमारे पृथु महाराज प्रकार चौथे स्कंद में ये तीन मुख्य विषय भक्ति तीन गुणों में वर्णन उसके आधार पर तो अब वापस ये चार्ट आपसरा हो, स्कंद समाप्त होणे के पश्चात अब चौथे स्कंद मे वर्णन आह है और देवहूती के जो पार्षद हैं उसका यहां पर वर्णन देखते हैं इसको कहते हैं जिनिओलॉजिकल लाइन ऑफ देवहूती तो देवहूती और उनके नौ पुत्रियां और एक पुत्र कपिल नौ पुत्रियों का विवाह कैसे कैसे हुआका वर्णन है ये नौ पुत्रियां अलग अलग से जन्म जैसे आप लोग कभी भी पूजा पाठ करवाते हो तो कहते ना आपश्चात्य सभ्यता और संस्कृति में डार्विन को मानने वाले लोग डार्विन के पुजारी तो वो ये सकते हैना हमारे माईकेल क्रीमो द्रुतकर्मा प्रभू डार्वन थ्युरी कोह तोड जवाब देते हैं वो कह रहे थे अगर कगन्नाथपुरी में प्रवेश करते हुए कोई पूछेगा कि क्या गोत्र है वैज्ञानिक बोलेगा वनर गोत्रानर से ह भक्तने प्रभूपाद कोयंटिस्ट आर सिंग वी केम फ्रॉम मंकीस प्रभूपा देकी एक बहुत बडे आर्किओलॉजिस्ट प्रभुपाद मिले और प्रभुपाद कोगे प्रभुपादे अच्छा हू आर यू बोएन सो आय एम डॉक्टर सोएन सो आय एम एन आर्किओलॉजिस्ट प्रभुपादने व्हॉट यू दू वोला आय स्टडी प्रिमेटिव्ह पीपल फिरणे प्रभुपाद कोट इज योअर नेम प्रभुपाद बोला एसी भक्तीविदान स्वामी बोला व्हॉट यू ओला आय स्टडी एडवान्स्ड पीपल प्रभुपात बोले अरे तुम ऐसे ऐसे स्टडी करके क्या पाने वाले हो तो वास्तव में ये जो आप देख रहे हो ये सब ऋषि मुनि की संख्या है और वहां से सब प्रकट हुए है और इसलिए भारत में अधिकांश लोग डार्विन थियोरी वगैरह बोल दे भले लेकिन विश्वास बहुत कम लोगों को है डारविन का पेपर देने के पहले भी गणेश जी की पूजा करके जाएगा तो इसलिए पर मैं कहता हूं हमेशा कि भारत में बोनफाइड एथीस्ट मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि इतना पर आध्यात्मिक परिवेश का प्रभाव है कि आधे से ज्यादा लोगों का तो कृष्ण और राम से संबंधित नमही आहे सब के नाम में घुस गे भगवान डायरेक्टरी पडते जाऊ तो लक्ष्मी नारायण राम कृष्ण विष्णु हे वो सब चलताला जायगा मंदिर के बगल में होटल है सुदामा पॅलेस बियर बार बीडी फूकने जाओ तो गणेश बीडी तो भगवान का नाम काम नहीं है भारत में तो इसलिए इसका स्रोत क्या है देखिए सारे जब भागवत में वर्णन है सबका विवाह हुआ तो उनके पुर तब जाकर सृष्टी आगे बढी तो यणन आ रहा है की देवहूती के बाद जो दूसरी पु प्रसूती वो दक्ष को दी गई और दक्ष के सोला पुत्रिया हुई तेरा पुत्रि द्या गाया धर्म कोणनारायण भी प्रकट हुए स्वाहा कोग्निसे तीन पुत्र हुए स्वधा और पित्रिओ मेसे दो पु हुए और ये हो गे 13, 14, 15 और सोलव पुत्री का नाम था सती जिनका का विवाह हुआ शिवजी से और सुखदेव गोस्वामी मैत्रे ऋषी विदुर जी कोणका कोई पुत्र नाही हुआ तो अब मैत्रे ऋषी बहुत परिक्षा लहेदुर जी कथा सुन रहे प्रवचन करने वाले प्रवक्ता को हमेशा चिंता है कि ये श्रोता है कि सोता है <laughs> बैठे तो हैं। और घड़ी घडी सर भी हिल रहा है लेकिन, क्या ध्यान है कि नहीं तो इसलिए बीच बीच में प्रवचन करते करते वो एक परिक्षा लते ले सरप्राइज टेस्ट तो कहते कहते कहद्या पुत्रिया इनको दी चौद पे और सोला सती उनका कोण पुरे रुको रुको रुको क्यो पुर क्यो नाही संतान क्यो नाही था मैत्री बोले बहुत बन रे हो सुनात की एक बहुत बडा यज्ञ का आयोजन किया जिसमे सारे देवतागण उपस्थित थे ये कोई छोटा मोठा आयोजन नाही था हमलोग छे हजार लोगों का यात्रा करते करते पसीना निकल गया है की नहीं सिक्युरिटी डिपार्टमेंट की इन्चार्ज आवा खा रे जी वी में तीन दिन कथा में बोले आप को पता नहीं, वहां कथा चल री ती लिहिन दिवाळी केन और बाकी दिन योग क्या, क्या सतर्क मेथे की याहा से पटाखा फूटेगा व्हा से फूटेगा इधर उधर सब ऑकी टॉकी लोक लोक खडे थे की अलग अलग रॉकेट आहो गिरने वाला है, पंडाल के ऊपर गिर रहा है, पंडाल के अंदर गिर रहा है, रा छे हजार लोगों का यात्रा करते करते हम लोग परेशान हो जाते हैं, यहां सोचो 33 कोटी देवता एकत्रित हुए हैं, और इस सभा में प्रवेश करते हैं दक्ष प्रजापती अब दक्ष प्रजापती जैसे ही प्रवेश करते है सारे देवतागण उड जाते हैं। एक अभी हाल ही में एक आई पी एस ऑफिसर मुझे मुझसे बात कर रहे थे और बोले वो अभी रिटायर हो गए वो बोले लेकिन जब हम ड्यूटी पे रहते हैं और जब एंट्री मारते हैं ऑफिस में सब लोग ऐसा खड़े होते हैं उससे जो ईगो चढ़ता है उसका वर्णन करना मुश्किल है लगता है हम क्या है, है कि नहीं और मैंने कही एक रिटायर्ड आई पी एस ऑफिसर यहा पे आयथे थे जीवी, बहुत बडे बहुत फेमस आई वाले, मैं उनको म टूर दे रहा हूं, टूर देडर दे रे या करो व्हा पे वो करो मला मी क्यू करू महाराज बोले तो भी करू आपण हो बोला नाही लिकन सोच राहा कंटिन्यूस एक घंटा ऑर्डरही देले क्या करे आदत लगे ऑर्डर देणे के बीच बीच पे हम भूल जाते हैं, हम रिटायर हो गए तो इसलिए आदत की बात है जीवन की वास्तविकता सफलता है या विफलता यह बहुत बडा प्रश्न है तो जीवन के अंत मे वास्तविक सत्य है कि आत्मा शरीर को छोड कर चली जाती हैर चित्र प्रयास करे मृत्यू ही आलिंगन करना पडता है तो जीवन का अंतिम सत्य विफलता है अर्थात हमारी इच्छा के विपरीत आत्मा को शरीर से उठा के फेंका जाता है तो इसलिए अगर जीवन में केवल सफलता की के आदत रही तो उतना ही अंतिम क्षणो में कष्ट होगा वेदना हो इसलिए भौतिकवादी लोग निरंतर सफलता के लिए प्रयास करते रहते हैं लेकिन बुद्धिमान वैष्णवगढ़ जानते हैं जितनी विफलता की आदत लगे उतना अच्छा है उतना प्रैक्टिस मिल रहा है अंतिम क्षण के लिए तो इसलिए ये आदत की बात होती है कि जिस प्रकार की आदत होगी वैसे हम लोगों का रवैया भी बदलेगा हां एक बाराधानाथ महाराज हम को लेके अपने अनिल अग्रवल जी के ऑफिस मे गे वेदांता अनिल अग्रवल जी बहुत बडे ब्लनर है विश्व के बडे बडे में उनकी गिनती है बेथे महाराज जी एखो ए आय आय टी वाला आहे ए देखोम बी ए ये देखो ये पी किया है ये देखो ये हार्वर्ड ग्रेजुएट है ये सब यहां पर काम कर रहे हैं मेरे लिए काम कर रहे हैं यहां पर हमारे लिए काम कर रहे हैं हमारे कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और मैं स्कूल ड्रॉप आउट हूं हा हा हा हा हा तो महाराज मुड़े मैं खड़ा था मुझे दिखा ये देखो आई आई टी है, है देखो आई ये और मैं स्कूल ड्रॉप आउट हूं हा हा, हा, हा, हा, हा। महाराज बोले लेकिन ये मेरे लिहि काम करे कृष्ण केले काम करी कृष्ण केले काम करू औरकोले के केले काम करो <laughs> तो इले इस जगत मे सफलता लोगों को बहुत आकर्षित करत आहे विफल कोई नाही होणा चाहता कोई एक स्टुडंट आकर राधानाथ महाराज को बोले महाराज आय गोट फर्स्ट प्राइस फर्स्ट रँक महाराजने वेरी गुड लास्ट एक्झाम वॉट यू गॉट लाग फर्स्ट रँको आय गॉट फर्स्ट रँक महाराज सोड हो वेन यू वेल गेट प्रॅक्टिस ऑफ गेटिंग लास्ट रँक दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेन्ट अदरवाइज युल बी नील दक्ष प्रजापति की समस्या क्या थी? दक्ष, दक्ष, समस्य दक्ष मतलब एक्सपर्ट और इसलिए सम्मान की इतनी आदत लग गई थी जब हमेशा व्यक्ति फीसट ही खाता रहे तो फिर फास्टिंग की आदत नहीं रहती तो इसलिए दक्ष प्रजापति जैसे ही प्रवेश किए सब धड़ाम करके खड़े हो गए तो दक्ष को लगा क्या बात है और फिर चारों दिशाओं में घूमकर देख रहा था कि कौन नहीं उठा है? दो लोग नहीं उठे एक ब्रह्मा जी और एक शिव जी ब्रह्मा जी को देखे बोले कोई बात नहीं ये तो बॉस है कुछ नहीं कर सकते पिताजी हैं कुछ नहीं कर सकते फिर शिव जी को देखे बोले यार दामाद नहीं उठा ये क्या चल रहा है है कि नहीं तो तीन प्रकार के जीव होते हैं सुर असुर ससुर तब ससुर दामाद का संबंध चल रहापे बेचारे शिवजी कोण पता नाही व आप आख बंद करता नाही इनको क्या होा लाईफ के सबसे बडे प्रॉब्लम यो होते जब एक पार्टी कोलूमही नाही की दुसरे का प्रॉब्लम चल रहाको पूचो मालूम आहे क्या प्रॉब्ल नाही सब बढिया है शिवजी को कोई उठा के बोले पतार्ब है, है बोले कोण डिस्टर्ब नाही क्यू की क्यो मै खुश हंके शिवजी प्रसन्न है उनको पता भी नहीं दक्ष केीत रि दक्षने देखा शिवजी नाही उठे दक्ष व्हि परगे मे जो बोलणे कारण नाही बोलने वाला नोट करणार प्रभुपाद लिखते्वेष का चिन्ह है जे व्यक्ती के हृदय मे द्वेष होता है सबसे पहिले बोलता मे द्वेषी नाही हुरा मत मनना तो इसर आरम किया गृहितवा मृग शावाक्ष पाणी मरकट लोचना कते मैने आपग नयनी सती का पाणी ग्रहण वानर के जैसे नेत्र रखने वाला शिवजी के साथ और व्यक्ती भस्मी भूत होकर पताने कहां भूत प्रेतों के बीच तांडव करता राहता है ऐसे नालायक व्यक्ति के साथ मैंने क्यों इसका विवाह करवाया और ऐसे विवाह का प्रस्ताव भी दिया तो अब ब्रह्मा जी को देख के उसको गाली देने लगे ब्रह्मा जी को भी नहीं छोड़ा तो प्रभुपा जी कहते हैं जब क्रोध की दावाग्नि उठने लगती है तो व्यक्ति हर प्रकार के संबंध को तिलांजलि देता है तो इसलिए भौतिक जगत में हमारा सबसे बड़ा मित्र हमको लगता है कौन है हमारा मिथ्या अहंकार और उस मिथ्या अहंकार को प्रसन्न करने के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं हाल ही में मैं पढ़ रहा था कि विश्व में यूरोप में डायवोर्स का स्टेटिस्टिक्स रेट चल रहा है अभी सेवेंटी अमरीका में चल रहा है 52% इंडिया में अभी भी 14% परसेंट पे आया है और इंडिया में पहला डाइवोर्स चला वो न्यूज पेपर में रिपोर्ट हुआ 100 साल पहले कि ऐसा भी होता है तो इसलिए जब संबंध स्थापित होता है तो दो लोगों के बीच संबंध हमेशा अलग अलग चुनौतियों से पूर्ण होगा और जब तक मिथ्या अहंकार के ऊपर नियंत्रण नहीं करेंगे, तब तक संबंध बनाये नहीं रख सकते तो दक्ष प्रजापती हर प्रकार के कार्य करणे दक्षिण अहंकार कोयंत्रित नाही कर पाय तब व उच्च स्वर मे चलागे और तब शिवजी का पक्षपात करते हु नंदी बैल उठकर उनका विरोध कि नंदी की बान के भृगुमुनि उठे और भ्रृगुमुनी उनको गालियां देने लगे और देखते ही देखते चारों दिशाओं में गाली गलोच मचने लगा शिवजी चुपचाप उठकर निकल गए तो कई बार हमलों के भी जब इसकोन में इष्टा गोष्ठी होती है स्टार्ट होता है इष्टा गोष्ठी के साथ अंत होता है मुष्टि गोष्ठी के साथ तो इसलिए जब क्रोध व्यक्ति व्यक्त करने लगता है तो दूसरों के पर उसका असर होता है. राधानाथ महाराज हमेशा कहते हैं, संग में हर व्यक्ति का उत्तरदायित्व बनता है, कि वो दूसरों को किस दिशा में प्रेरणा देगा अगर हम निरंतर आलोचना करत क्रिटिसाइज करते, करते दूसर आलोचना करणे प्रवृत्ती कोढावा मिळेगा औरका बॅड डॉग बाहेर आयगा और अगर संघ हम सहनशील होकर हम दैवी गुणों को प्रस्तुत करेंगे तो दूसरों को भी लगेगा चलो हम भी आपली भक्ती मे हर भक्त का एक उत्तरदायित्व बनता है की वैसे दूसर कोरित करे प्रभुपाद के शिष्य बुद्धिमंत प्रभू बुक डिस्ट्रीब्यूशन करणे इतने उस्ताद दो घंटे मे पचास सो भगवत गीता अवार्ड देते थे वन टू वन ॲसा स्पॉन्सर लो एपोर्ट मेस्ट्रीब्यूट करो घंटे के, one one. कर के बाद अचानक एक सज्जन उन्के पास आय बोले आपनेस कार्ड द्या बोले मे कंपनी का मलिक हो घंटे देख रहा कोल च नाही फिरभी जबरदस्ती गीता पकडा द्या तुमने मे आपण कंपनी केले मार्केटिंग वाईस प्रेसिडेट ढूढ रहा हूं, मेरा कार्ड लो प्लीज जॉइन मी ये प्रभु देखे और उनको पूछे भगव गीता है क्या आपके पास? वो हो बोला नहीं है पकडो तो सोचा अरे गीता नाही लूंगा तर शायदे बागे नाही मानेगा तो गीता खरीद लिया तो इनका जो भी प्रस्ताव था बुद्धिमंत प्रभू का बिजनेस वही था। गीता बेचो एक हप्ते के बाद इस व्यक्ति ने उनको फोन किया एक हफ्ते पेले फोन किया्याोचा क्या जॉईन करे म बुद्धिमंत्रो बोले सोच राहा लन तुम्हे पास भागवतम सेट है क्या वो वोले नाही है भागवतम भी बेच डाला फिर एक हफ्ते बा फोन किया जॉईन करे होार मूच रहा हूं। बोले भागवतम होग्या लिन एक चैतन्य चरथामृत बो फिर देखते सारे किताब बेच डाले पूछा तुम फाइनली ज्वाइन करोगे कि नहीं तो बोला देखो आपको लगता है हम लोग क्या बिजनेस करने के लिए कर रहे हैं प्रभुपाद जी ने जो ज्ञान दिया है उसका प्रतिकार करना आदान प्रदान करना संभव नहीं लेकिन हम इस ज्ञान को दूसरों में वितरित करके धीरे धीरे अपने हृदय के अंदर कृतज्ञता को बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं तो इसलिए सामान्य व्यक्ति समझ नहीं सकता कि भगवत भक्ति में आगे बढ़ने के लिए अहंकार के ऊपर दमन और दूसरों में भगवत भक्ति का प्रचार ये कितना आवश्यक है तो दक्ष प्रजापति और उनके सारे लोग मिलकर इतना जोर जोर से चिल्ला रहे थे एक दूसरे के नकारात्मक तत्वों को बढ़ावा दे रहे थे They were encouraging the negativity एनकरेजिंग दगेटिव्हिटी विद नीचर औरिए कै कै इस्कॉन मंदिर मे देखा हा हो, उचित संस्कृती नाही होणे के कारण ध्वस्त हो गी है और इले राधानाथ महाराज इतर लेक्चर्सने बार बार बोलते राहते त्रिणादि सुनीचे और येक्चरे ये माध्यम से जो अलग अलग कथाओं के माध्यम से हमको शिक्षा देते हैं वो बहुत आवश्यक है क्योंकि गलत दिशा किसी ने पकड़ ली तो फिर उसको नियंत्रित करपाना बडा कठिन है वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल तो यहा जो जोर जोर से चिल्ला क्रोधावेश मे आकर इसको नियंत्रित करपान बडा कठीण था एक बार मेरा शूटिंग चल रहा था सूरत मे और हमारे जो उस समय डायरेक्टर थे हरिदास प्रभु आई टी के वो भी मतलब क्रोध में आ जाते तो पूछो मत तो वो कैमरा मैन ने कुछ तो गलती किया अगला शॉट होने वाला था मेरा उसके पहले वो इतना जोर जोर से चिल्लाने लगे कैमरा वाले के ऊपर कि खटिया खड़ी ख़डि कर दी उसकी तो मैं वेट किए जा रहा हूँ किए जा रहा हूँ अभी प्रोग्राम स्टार्ट होगा अभी स्टार्ट होगा दस पंद्रह मिनट वो गालियां दिए उसके बाद फिर बोले चलो अभी स्टार्ट फिर जैसे ही कैमरा रोलिंग एक्शन हुआ तो मैंने लेक्चर स्टार्ट किया और बोला आज के लेक्चर का शीर्षक है क्रोध पे नियंत्रण <laughs> तो वो मुझे घूर घूर के देखने लगे बोले यार ये क्या मुझे लेक्चर दे रहे क्या और पंद्रह बीस मिनट के एपिसोड के बाद जब समाप्त हुआ तो मैंने कहा नहीं प्रभु पहले से यही टॉपिक था बाय चांस उ पहिले एक्झाम्पल तो क्रोध के ऊपर नियत्रण करना बडा कठिन है दक्ष प्रजापती बाकी कै तत्वो परत करेक आपग के ऊपर नियंत्रित नहीं कर पाए तो इसलि इन वेगों के ऊपर नियंत्रण करणार बहुत आवश्यक है और तब सती केस आकर शिव जी बैठते हैं और सती देखती हैं कि सारे देवतागण वाज पे यज्ञ में जा रहे हैं तो उनको देखकर उनके अंदर तुलनात्मक वृत्ति उत्पन्न हो जाती है सेंस ऑफ कंपेरिजन और वो कहती है हम भी जाएंगे वहीं पर शिवजी बोलते अरे मरोगे तुम जाओगे तो क्योंकि तुम्हारा अपमान होगा मत जाओ बोलते नहीं नहीं हमको जाना है क्यों किंक वो, वो, वो सब इसलिए हम भी जाएंगे... तो हमेशा याद रखें... कि जो कार्य दुसरा कोई कर सकता है का अर्थ हे नहीं कि हम कर सकते हैं... बहुत बडा अंतर है आप कर सको और दूसरा कोई कर सके और इस्कॉन मे बहुत बडी समस्या भक्त लोक एक दूसरे कोणतं सोचते है। ये वो, कर वो, कर वो कर करेगे हमारे एक ब्रह्मचारी थे उनको उर्तन में बिल्कुल जीरो था तो बेचारे प्रोग्राम में जाते थे, मे जाही प्रभूपा धुन आ जाते थे और प्रभूपा धुन गाते भी थे तो लगता था जप कर रहे। माइक पे जप हो रहा है। तो उनके ने निवेदन किया चार सर्व एकही मंत्र बोल रे हो ट्यून थोडा वेरायटी ला सकते हो क्या एक न्याया टून गा दो हमने भी क्या पाप किया है ना एक नया ट ट्यून गाने में क्या जाता है तो गया मंदिर में किसी को पूछा यार मेरे को एक नया ट्यून सिखा दे कांग्रेगेशन डिमांड कर रहा है तो उसको नया ट्यून सिखाया और जिसको संगीत नहीं आता उसको लगता है मैं सीख गया हूं उसके मन के अंदर ट्यून चलता है वो मन से यहां नहीं उतरता तो प्रोग्राम में गया बैठा करता लिया माइक चालू किया वापस वही प्रभुपात धुन शन बोला यार यो बोला था नया ट्यून अरे बोला प्रयास लिन पता नाही क्यू निकला ही नहीं। फिर वो मंदिर में जाके वो भक्त कोमको न्याया टेक्निक सिखा पडेगा मे भूल गुरा गायब होगा ऊपर व न ट्यून सिखाया उसने बोला देख प्रोग्राम तुम्हाला साडे सात बजे होता बजे ट्यून सिखाऊंगा जैसे ट्यून सिखाऊंगा सवा छ तक ट्यून सीखना गाते हुए जाता प्रोग्राम मे बंद करोगे तो प्रॉब्लम है बंद मत करो तो भूलोगे नहीं बोला यार आयडिया है वो गाते हुए गया ग्रँ रोड स्टेशन में टिकट खरीद राय ट्रेन मे जा रहा धक्के खाते हा गात लोक सोच रे कित खुश है गाते गाते प्रोग्राम मे गटर के समने दंडवत कियाम ओम विष्णु पादाय करार <laughs> बस होगया अभि आगे अपने को नाही गाना कभी तो इसलिए सती को शांतीस बैठ सकती थी. लेकिन देख रहे रहे हो जा रे वो जा रहे। चलो हम भी जाएंगे. शिवजी बोले मत जाओ. भला नहीं है आपले नाही नाही तर फिर प्रूपा जी लिखते है तात्पर्य मे कि सती कहती है मैं वो सारे आभूषण पहन के जाऊंगी जो हमारे पिता ने हमको विवाह के समय दिए तो प्रभुपाद लिखते हैं विवाह के बाद भी भले शिवजी भस्मी भूत लगा कर और सभी बड़े बड़े जो भूत पिशाच के बीच में बैठ के भजन करते हुए शिवजी ने सती के सोने के सारे जितने उनके ऑर्नमेंट्स थे उसको बेचा नहीं था उनके सोने के जितने अलग अलग हीरे जवाहरात मोती के जितने उनके पिताजी ने दिए थे स्वर्ण के अलंकार बेचकर गांजा नहीं फूक रहे थे प्रभुपाद लिखते हैं तो इसलिए कई बार लोग कहते हम शिवजी का पालन करेंगे और फिर सब कुछ गहना बेच बेच के गांजा फूकते रहते शिवजी ने ऐसा नहीं किया वो गहने यथावत थे अभी भी और तब जाकर शिवजी के बारंबार उनको चेतावनी देने पर भी नहीं, मानी, और फिर जब सती अपने पिता के घर है, उनकी आप बहने उनका स्वागत करती हैं, लेकिन दक्ष प्रजापती उनकी उपेक्षा करते हैं, तो सती का एक नाम था दाक्षायणी क्यकी सभी कन्याओ मे सबसे प्रिय दक्ष की सती थी तो इसलिए जितना निकट का संबंध होता है उतनी अधिक संभावनाएं होती हैं विनाश की और कष्ट की तो हर संबंध के अंदर असीमित सुख का बीज है और असीमित कलेश का भी संभावना है इसलिए जब भी हम संबंध स्थापित करें समझना चाहिए जब अर्जुन कृष्ण को कह रहे थे प्रभो मैं अहिंसा में विश्वास करता हूं मैं युद्ध भूमि में अहिंसा पालन करूंगा कृष्ण ने कहा क्या अहिंसा की बात करते हो मूर्ख घर घर के अंदर हिंसा चल रही है दो लोगों के बीच संबंध है दोनों व्यक्ति एक दूसरे को नियंत्रित करने का प्रयास जब करते हैं वो हिंसा नहीं तो क्या है दो लोगों के बीच संबंध जगत में कहीं पर भी है चाहे वो मित्र हो पिता पुत्र हो पति पत्नी हो स्वामी सेवक हो हर संबंध के अंदर गोले बारूद चल रहे हैं तलवार चल रहा है हिंसा की घटनाएं चल रही हैं हिंसा का अर्थ केवल अस्त्र शस्त्र नहीं हिंसा अर्थात एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति के इच्छाओं के विरोध में उसके साथ व्यवहार करे इच्छा न होते हुए व्यक्ति चुपचाप सहन करता चला जाए ये हिंसा के चिन्ह है तो इसलिए यहां पर वर्णन आया है कि दक्ष और सती के बीच जो पिता पुत्री का संबंध था वो इस स्तर पर था लेकिन दक्ष का अपने अहंकार से जो प्रेम था वो यहां था तो हर व्यक्ति को अपना अहंकार इतना प्यारा है कि उस अहंकार को कोई चोट लगा दे तो वो व्यक्ति बाकी हर प्रकार के संबंधों को विनाश करने के लिए तैयार हो जाता है यह भागवत वर्णन कर रहा है तो अगर कोई कहे भौतिक स्तर पर कि आप मेरे लिए सबसे प्रिय हो वो सबसे बड़ा झूठा इंसान है क्योंकि भौतिक स्तर पर हर व्यक्ति का सबसे प्यारा निकट का प्रेमी उसका अहंकार है मैं और मेरा यह हर व्यक्ति का सबसे निकट का सुहृद और प्रेमी है बाकी सब संबंध उसके बाद आए और इसलिए अहंकार का नाश करने के बाद जब दास बनकर कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तब ब्रजवासियों का उदाहरण देख के समझना चाहिए कि अहंकार शून्य अस्तित्व क्या होता है तो इसलिए अहंकार युक्त भौतिक स्तर पर अहंकार ही केंद्र बनता है और इसलिए यहां दक्ष प्रजापति ने एक समय जो उनके सबसे निकटतम पुत्री थी सती उसके सामने आने पर भी उसकी उपेक्षा कर दी और सती को इतना बडा धक्का लगा, सदमा लगा कि जो पिता मुझसे इतना प्रेम करते थे आज क्या हुआ उन्होंने अपना मुख क्यों मोड लिया क्यों मेरा इसर अपमान हो रहा है समज नाही पाय और इतना धक्का खाई कि उसने निश्चय किया कि न केवल उन्होंने मेरी उपेक्षा की मेरा अपमान किया लेकिन साथ साथ इस यज्ञ में बाकी सभी देवताओं को अलग अलग प्रकार से आहूति दी जा रही है लेकिन शिवजी को आहूति नहीं दी जा रही कितना घोर अन्याय है घोर अपमान है तो उन्होंने तत्पर निश्चय कर लिया कि मैं अपना प्राण त्याग दूंगी और सती वहीं पर अपने आप को प्रज्वलित कर दी शिवजी को समाचार मिला क्रोधावेश में आकर शिव जी ने एक बाल नीचे फेंका उसमें से एक विकराल वीरभद्र प्रकट हुए वीरभद्र अपने हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर गए और उसी यज्ञ के मंडप में दहशत मचा दी विनाश कर दिया सारे यहां आप भागने लगे और भ्रृगुमनी वहां भाग रहे थे उनका दाँत तोड़ डाला और मुछ निकाल के फेंक दिया और दक्ष प्रजापति को पकड़कर दक्ष के सर को काट डाला और इस प्रकार सारे लौट के आए और सारे देवता भ्रमित थे कि अब करे तो क्या करे तो ब्रह्माजी लेकर सभी देवतागण गए और बोलने बोले शिवजी से प्रभो यज्ञ आरम्भ कियाब यज्ञ बिना समाप्त कि आगे नहीं बढ सकते और यज्ञ के मुख्य यजमान दक्ष प्रजापति उनका सर्जरी होई बचे तो आगे क्या करेगे तो कृपा करूनजीवित किजिये और तब जाकर शिवजी उनको एक बकरे का सर दे बकरे का सर डालने पर वो बकरे के मुख से सेहने स्तुतिया की और इस बात को सिद्ध किया कि वास्तव में चाहे व्यक्ति कितना शक्तिशाली क्यों न हो अगर अहंकार के वशीभूत आयगा तमोगुण के वशीभूत आयगा तो तमोगुण मे की गई भक्ती दूसरे वैष्णवों को अपमान कर निंदा कर आलोचना करके विनाश निश्चित है तो इसलिए वैष्णव संग में जब आप किसी के मुख से वैष्णव निंदा सुनोगे आलोचना सुनोगे उस व्यक्ति पर करुणा करनी चाहिए और उसकी सहायता करनी चाहिए क्योंकि वो व्यक्ति भूल गया है कि वो सत्संग में क्यों आया है और ऐसे व्यक्ति को सही मार्गदर्शन देना बडा आवश्यक है शिला प्रभूपाद जी इस्कॉन का प्रचार करते करते भारत में आय जयपूर में कुछ लोग आकर को आलोचना करने लगे। कौशल्या देवी करके करभूपात की शिष्या थी जयपूर मे इतना बड़ प्रोग्राम अरेंज करीती प्रभूपाद केली लिन वे कुठ लाइफ मेंबर लोक प्रभूपात बोलणे लगे अरे आपके अमेरिकन शिष्य लोक बस हरे राम, हरे कृष्ण गाते रहते हैं, बाकी इनका कोई शास्त्र वास्त्र में कोई ज्ञान नाही प्रभोपाध्याय का क्या बात करते हो, ये यहां पर देखो, य महिला है, कितनी बडी पंडित है सारा शास्त्र जानती है पूरा उपनिषद जातती है कौशल्या बो उपनिषद सुनाव अो माताजी कोवल ईशोपनिषद का पाच श्लोक मालूम था प्रभुपाद बोले पूरा उपनिषद सुना तो वो घबरा गई बोले अभी क्या करें और सब लोग वेट कर रहे हैं सुनते हुए पहला श्लोक दूसरा श्लोक पांचवां श्लोक जब तक आई उसका हृदय धक् धक् कर रहा था जैसे ही पांचवां श्लोक सुना है ने कहा बस इसका मतलब तुमको सब पता है तो फिर वो मेंबर जो आलोचना कर रहे थे वो प्रभुपात को देख के बोले स्वामी जी श्लोक तो सुनाया लेकिन इनका संस्कृत का प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ था प्रभुपाद ने कहा लेकिन इनका रिनसिएशन कितना जोरदार है सब कुछ छोड़कर भारत में आए हैं प्रचार कार्य में लगे हैं यह कितना महान कार्य है तो इसलिए कोई भी सकारात्मक कार्य करना बड़ा कठिन है आलोचना करना बहुत आसान एक हमारा ब्रह्मचारी दिसंबर मैराथन में बुक बांट रहा था एक आदमी अचानक चिल्ला लगा अरे तुम क्या ब्रह्मचारी पहिन कर हो, करते रहते हो, अरे इतके सारे मी देख रहा तुम्ही आकडे वितरण करते हो एक विवेकानंद भी पैदा किया तुमलोने चिल्ला हो वो बोला सर हम ब्रह्मचारी हम पैदा नाही करते घबरा ग बेचारा चुपचाप होमने आलोचना करणे की संख्या बहुत लंबी होगी तो इसलिए इस कथा में यह बताया है जिस प्रकार शिवजी महादेव हैं ये भौतिक जगत इस तरह बनाया गया है भगवान कहते हैं कि मेरे अवतारों में से विनाश के डिपार्टमेंट के इंचार्ज जो साक्षात घनी घूत तमोगुण जिनके अंदर स्थित है जो अपना तीसरा नेत्र खोले तो ब्रह्मांड समाप्त हो जाए ऐसे व्यक्ति को भी गाली खाना पड़ता है वो भी जबरदस्त मार्केट में सबके सामने तो इसलिए अगर आपको इस भौतिक जगत में रहकर भक्ति करनी हो भक्तों के संग में भक्ति करनी हो तो दो बातों की आदत डालनी पड़ेगी प्रसाद खाने की और गुस्से को पीने की खाना पीना साथ में चलेगा क्या खाना है प्रसाद क्या पीना है बस प्रसाद खाओ और गुस्से को पीते रहो तब जाकर सेवा करने की शक्ति मिलेगी जब क्रोधा वेश मे आकर अनियंत्रित हो जाए, ऐसा व्यक्ति लंबे समय का सेवा नहीं कर पाएगा। अगर लंबे समय तक सेवा करना हो, तो वेगों के होत नियंत्रण करना बडा आवश्यक है दस गाली सुनने की आदत डालनी पडेगी आगे वर्णन आया है की अलग अलग कस प्रकार अधर्म का परिवार है और अधर्म के परिवार के वर्णन के पश्चात स्वयं भू मनु का और अधर्म वर्णन आया है स्वयं मनु के परिवार में आगे उत्तान के पुत्र ध्रुव महाराज सुरुचि और सुनिति यह दो उनकी पत्निया एक दिन की बात है उत्तान पाद महाराज के गोद पर सुरुचि के पुत्र उत्तम बैठे थे उसको देखकर ध्रुव के मन में इच्छा हुई बैठने की इच्छा किए और जब बैठने का प्रयास करते हैं तो सुरुचि ऊपर से चिल्लाती है कि जब तक मेरे कुक्षी से जन्म नहीं लोगे आप ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं कर सकते अपने पिता के पुत गोद पर बैठने की भर्सना कर देती है आलोचना करती है कहती है कि अपने इस शरीर को छोड़कर भविष्य में मेरे गर्भ से जन्म लो तब देखेंगे ऐसे भयावह बरसना सुनकर वो परेशान हो जाते हैं ध्रुव महाराज के हृदय में इतनी क्रोधाग्नि धहकने लगती है तो जैसे विषदर भुजंग के मस्तक पर कोई पैर चाप दे तो फुफकार मारता हुआ डंक मारने लपकता है वैसे ध्रुव महाराज भागते हुए अपनी माता के पास गए क्रोध उनको सुरुचि के ऊपर और क्रोधता उनको महाराज उत्तान के ऊपर भी तो कभी, कभी आप कभी कभी आपको लगेगा अगर मैं चुपचाप बैठा रहूं तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा उत्तानपा चुप बैठ के फंसे क्यों क्योंकि ध्रुव महाराज के मन में क्रोध था कि जब मां ने गाली दिया तब तुम चुप क्यों बैठे थे तो इस प्रकार ध्रुव महाराज पांच वर्ष के आयु में एक आलिशान ऐश्वर्यशाली राजमहल में राजसी वैभव के बीचों बीच राजसी पोशाक वस्त्र अलंकार धारण करते हुए सोने हीरे मोती से लदालद शरीर को लेकर हर प्रकार के सुस्वादु व्यंजन घी में पके हुए खाते हुए सोने की थाली में खाते हुए ऐसे ऐश्वर्यशाली अवस्था में रहते हुए उस क्षण ब्रह्मांड के सबसे परेशान क्लेश पीड़ित व्यक्ति थे तो इसलिए कभी किसी को सोचना नहीं चाहिए कि केवळ ऐश्वर प्राप्त करके हम सुखी हो जाएंगे. मैं हमेशा स्टोरी बोलता हा एक बहुत बडे धनवान व्यक्ति मेरे पास आकर बोलने लगे अरे मेरे पास तो इतना धन है इतना धन है जैसे सागर का जल लन जैसे सागर का जल खारा है नमकीन है वैसे कितना भी धन कमाऊ मेरी प्यासनी लेकिन गौरांग प्रभु मैं देखता हूं कि आप सभी लोग हरे कृष्णा वाले भक्ति कर रहे हो आपके करदय में शीतल जल है कुए का भक्ति का कृपा करके आप मुझे अपने करुए का, का, का दो बूंद अवश्य लिजि आप सागर का दो बो दे इतना बोला कि नहीं, हुआ वहां से होयब और छे महिने तक दिखे ही नहीं, बिलकुल घबरा उनको लगा कि हम लूट पार्टी मचा देंगे, तो इसलिए कभी कभी लोगों को लगता है कि, अरे कितना ऐश्वर है कितना धन है कितनी व्यवस्था है लेकिन भागवत इस बात को वर्णन कर रहा है कि इस भौतिक जगत में सुख और दुख की परिस्थिति बड़ी सापेक्ष है सापेक्ष अर्थात रिलेटिव तो ध्रुव महाराज के पास आधुनिक भाषा में कहा जाए तो सब कुछ था लेकिन उसको उस क्षण पूछा जाए तेरे पास सब कुछ है वो कहता, मेरे पास कुछ भी नहीं. मैं गया, बर्बाद हो गया. क्यों? क्योंकि उसके इच्छा कोणीने बडेही विकर रूपसे दमन करच्छा शक्ती सबसे शक्तिशाली शक्ती है और सत्संग मेलो आते हैं उस इच्छा शक्ती कोयंत्रित करणे केले और उस इच्छा शक्ति को किस प्रकार हम सकारात्मक रूप से प्रयोग करें तमेवय भृत्य बत्सलम मुकक्ष मृग्य पदाब पद्धति अन्य भावे निज धर्म भावित मनस्वस्थाप्य भजस्व पुरुषम ध्रु महाराज को मां सुनीति कहती है बेटा वत्साश्रय भृत्यव भृत्यवत्सलम। प्रभो मेरे बेटे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के चरणों का आश्रय लो वही आपदय की इच्छा पूर्ण करण उनक्र हैं बड़े -बड़े उनका है, आप भी जाओगे, अवश्य सिद्ध हो जावगे मैतो माता हापे रोते हुए आसू से लदे हुए मुखमंडल कोर मैं भी दो चार आंसू बहा दूंगी लेकिन क्या आपके समस्या का समाधान होगा आपकी समस्या का समाधान चाहिए भगवान के पास जाइए श्री कृष्ण का हृदय करोड़ों करोड़ों कोटि कोटि माताओं के हृदय के वात्सल्य भाव से युक्त है केवल कृष्ण ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं तो आप जाइए भगवान श्री कृष्ण के पास और इस तरह कहकर सुनीति ध्रुव को जंगल में वन में भेजती है वन में आ जाते हैं नारद मुनि नारद मुनि उनको बहुत परीक्षा लेते हैं बड़ा सुंदर वार्तालाप है और उस वार्तालाप में नारद मुनि कहते हैं कि देखिए चाहे व्यक्ति के कितने ही अवगुण क्यों ना हो लेकिन जो कुछ भी होता है पूर्व कर्मानुसार होता है तो दैवश जो हुआ सो हुआ अभी आप सहन करो गुणाधिकम उदम लिपसे अनुक्रोशम गुणाधि मैत्रिम समानात अनविच्छे नतापैर अभिभूयत कि हर व्यक्ति को चाहिए अपने से अधिक गुणवान व्यक्ति का सम्मान करें, समान गुण वालों के साथ आनंद ले और जो अपने से कम गुण वाले हैं उनके ऊपर करुणा व्यक्त करें इस बात को सुनकर ध्रुव महाराज कहते हैं क्या सुंदर लेक्चर दिया नारद मुनि के लिए बेस्ट लेक्चर है मी क्षत्रिय इसलिए नहीं चलेगा नहीं मानूंगा मेरे मन में केवल एकही बातिकारिवंज और मुठ पद प्राप्त करू और यदि आप त्रिभुवन हा उत्कृष्टम जिगीशो साधुअर्तम मे पदम त्रिभुवन उत्कृष्टम जिगीशो साधुअर्तम मुझे चांगले ब्रह्मा जी से भी ऊंचा पद दे सकते हो तो बात करो बाकी मुझे यहां पर फिलॉसफी नहीं सुनना है साधु वर्तम में उसके लिए मैं अधिकृत उचित मार्ग पालन करने के लिए तैयार हूं तो ध्रुव महाराज की बात सुनकर नारद मुनि भी विस्मित हो जाते यार पांच वर्ष की आयु में क्या महत्वाकांक्षा है देखो तो इसलिए ध्रुव महाराज की कथा से क्या समझनी चाहिए कि चाहे हमारे अंदर कितने भी अनर्थ हो कितने ही विपरीत दुर्गुण अवगुण क्यो न हो, लेकिन किसी लक्ष को प्राप्त करने की इच्छा अगर तीव्र हो तो उस तीव्र इच्छा के आधारशिला पर हम सफलता को प्राप्त कर सकते ध्रुव महाराज केंद्र रजोगुण का प्रादुर्भाव अवश्य थाकन अब क्योंकि ध्रुव महाराज को नारदमुनि जैसे गुरु का आश्रय प्राप्त हुआ वो अपने को सुनियोजित करने के लिए तैयार थे और तब नारद मुको कहते हैं, आपके है आपा कोवित हो गो मे आप नमो भगवते वासुदेव आय मंत्रेण आनेन देवस्य कुया द्रव्यमय बुदा सपरिया द्रव्यय देश काल विभागविद इस मंत्र का जप कीजिए और देश काल पात्र के अनुसार जो भी वस्तु उपलब्ध हो उससे यहां भगवान श्री कृष्ण के विग्रह की सेवा पूजा कीजिए और फिर ध्रुव महाराज नारद मुनि के बताए गए मार्ग के अनुसार तपस्या करने लगे पहले महीने में कुछ दिनों में भोजन करो मे जल पिने लगे फिर वायु श्वास लोक लगे फिर अंतिम महिने में श्वास लनाे ब्रह्मांड की श्वास वायु प्राणवायु स्थगित हो गई तिस कोटी देवतागण कंपित हो गे भ्रमित हो गे भागे भागे भगवान केस जानाद करभो पता नाही क्या हुआ ॲसि आपातकलीन परिस्थिती कान पडी हमको लगा वायुदेव इसके पीछे हैं, वायुदेव कहते है, मुझे भी नहीं पता ही क्या हो रहा है तो भगवान कहते हैं कि देखो अगर मेरा स्मरण करता हुआ कोई व्यक्ति पांच वर्ष का बालक भी जिसके हृदय में मेरे विषय में तीव्र स्मरण हो वास्तविक प्रभाव कार्यकलापों से शक्तियों से पूर्व जन्म के जनित कर्मों से नहीं वास्तविक प्रभाव श्री कृष्ण के स्मरण से श्री कृष्ण के संतोष से होता है पांच वर्ष का बालक एक स्थान पर खड़ा होकर कृष्ण का ऐसा तीव्र स्मरण कर रहा था कि उस स्मरण के प्रभाव से ब्रह्मांड का कोना कोना हिल गया इसलिए प्रभुपात जी कहते हैं प्योरिटी इज द फोर्स इसलिए सुबह उठकर जब हरिनाम हम जपते हो उसके शक्ति को, को कोई कम मत समझो अगर आपको कोई प्रभावशाली परिवर्तन अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में और इसकोन के मूवमेंट में और समाज में लाना हो तो वो शक्तिशाली भगवत भजन के आधारशिला पर ही सिद्ध हो सकता है उन्नीस सौ सतहत्तर में जब प्रभुपा जी लीला समाप्त किए उस समय 99 नाइन परसेंट मंदिरों के अंदर रहता था 99 नाइन परसेंट स्कॉन मॉर्निंग प्रोग्राम फॉलो करता था 2018 में 99 नाइन परसेंट मंदिर के बाहर रहता है घरों में रहता है 0.1% वन इसकॉन मंदिरों के अंदर रहता है बी टी मैगजीन में जो एड्रेसेस हैं इस्कॉन मंदिरों के वो बिल्डिंगों के अंदर नंबर गिनोगे तो वो इसकॉन का 0.1% वन पॉपुलेशन है क्योंकि इस्कॉन के मंदिरों के अंदर आजकल बहुत कम लोग रहते हैं और नाइंटी लोग बाहर घरों में रह रहे हैं और इसलिए भजन की तीव्रता को बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है तो इसलिए पिछले पिछले चालीस वर्षों में इसकॉन के प्रॉपर्टी में वृद्धि हुई जो लोग जुड़े हैं उनमें वृद्धि हुई धन में वृद्धि हुई पोलिटिकल इंफ्लुएंस में वृद्धि हुई लेकिन क्या हमारी आध्यात्मिक शक्ति भी बड़ी है क्या इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा नंबर्स अवश्य बड़े हैं लेकिन जो नंबर्स बड़े हैं वो क्या प्रभुपात के दिए गए प्रोग्राम को उतनी ही तीव्रता के साथ अपने जीवन में अवलंबन करके अपना पा रहे हैं कि नहीं यह चर्चा का विषय है तो इसलिए ध्रुव महाराज एक स्थान पर खड़े होकर ब्रह्मांड को हिला डाले अपने आध्यात्मिक दिव्य शक्ती तेजस्वी और ओजस्वी साधना और भजन के आधार पर और अपनी तीव्रता के आधार पर तब जाकर सारे देवतागण जब भगवान से प्रार्थना कि भगवान आके बोले चिंता मत करो मैं उनको भी दर्शन देने जा रहा हूं। तब भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं तो जब भगवान प्रकट होते हैं, तो भगवान को कोक ध्रु महाराज अपनी प्रार्थनाएं है करते हैं तो ध्रु महाराज की दूसरी प्रार्थना हमलो बोल भक्ती प्रबहता प्रसंगो भूयात अनंत महताम येनोंज भूयादनंत महतामलासोल्बनमुर भगवद्धी नेष्ये भवगुणकथमृत पानमत्ता भगवान उनके सामने आ गए। अब आपको लगेगा जिसके सामने भगवान आ गे उनको और चुरु महाराज कहते है मुणव सत्संग चहिे क्यो उस वैष्णव सत्संग मे भगवान श्री कृष्ण केर कीर्तन का जो निरंतर वेगवती सरिता चलेगी उसको श्रवण कर मैं शुद्ध होना चाहता हूं तब भगवान ध्रुव महाराज को कहते हैं आपको हजारों वर्षों तक साम्राज्य पालन करने की शक्ति में देता हूं आप जाओ जाने के पश्चात उनकी दोनों रानियां आकर ध्रुव महाराज को आलिंगन करती हैं और तब उस श्लोक में वर्णन आया है कि जिस प्रकार जल ऊपर से नीचे की ओर चलता है वैसे वैष्णवों के गुणों को देख जो भी उनसे घृणा करते हैं उनके वैष्णव गुणों को देखकर उनसे प्रेम करने लगते हैं और तब महाराज सेवानिवृत्त होकर ध्रुव महाराज के विवाह करवाते हैं और तब उत्तम जाकर जब यक्षों के राज्य में जाते हैं उनके ऊपर आक्रमण होता है उनकी मृत्यु होती है ध्रुव महाराज के अंदर क्रोध की दावाग्नि बढ़ने लगती है तो वैष्णव का अपना एक फ्लेवर होता है कभी हमको सोचना नहीं चाहिए कि जो बिल्कुल शांत रहे वो ही वैष्णव है भगवत भक्ति और भगवत दर्शन प्राप्त होने के बाद भी ध्रुव महाराज रिमेंड एंग्री यंग मैन तो उनका एक नेचर था क्रोधावेश में आकर कुछ करने का वो अब उत्तम के देहांत के पश्चात वो यक्षों के ऊपर निकाले तब मनु और कुबेर उनके सामने आके प्रार्थना करने लगे अरे भैया एक यक्ष ने कुछ किया उसके बदले सारे यक्षों को उजाड़ दोगे क्या ठंडा हो जाओ और इसलिए ध्रुव महाराज भगवान का दर्शन कर लिए भागवत इस सिद्धांत को ध्वनित कर रहा है चाहे कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति क्यों न हो जाए वो मन मानी नहीं कर सकता और इस जगत में हर व्यक्ति को कंट्रोल करने के लिए कोई न कोई दूसरा व्यक्ति दिया गया है तो इसलिए ध्रुव महाराज को मनु और कुबेर ने शांत किया और तब ध्रुव महाराज सेवानिवृत्त हुए और हिमालय गए और वहां जाने पर उनको लेने के लिए वैकुंठ से विमान आया, आयाैकुंठ से विमान आया ऋषी मुनिओ के बीच ध्रुव महाराज कोण के्रुव महाराज की प्रतिक्रिया क्या थी? सब डिवोटीस ऋषी मुनिओ कोर ध्रुव महाराज बोले नाही चलो मे जा हा तुम्ही नाही आया मे आयागे <laughs> रो य बर्फ खाते रो मे जा ध्रुव महाराज सबसे पहिले सभी को प्रणाम कि सभी को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिए आशीर्वाद लेने के पश्चात फिर वैकुंठ के विमान में जो नंद सुनंद आए थे उनका आशीर्वाद लेकर फिर मृत्यु के सर पर पैर रखते हुए वो वैकुंठ विमान में प्रवेश किए और तब ध्रुव महाराज जाते जाते देखे कि एक दूसरे विमान में उनकी माता को पहले से ही लेके जा रहे थे और तत्पश्चात प्रभुपाद लिखते हैं जैसे ध्रुव महाराज की माता ने ध्रुव महाराज को सही दिशा दिखाया इसके कारण उनकी सदगति हुई मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे अंदर योग्यता नहीं लेकिन हो सकता है मेरे कोई भविष्य में सुयोग्य शिष्य अपने भगवत भक्ति के प्रचंड शक्ति से मेरे उद्धार का कारण बनेंगे ये प्रभुपा जी की नम्रता है इसलिए प्रचार हमें इसलिए करना चाहिए कि प्रचार करते करते हो सकता है हम किसी ऐसे शक्तिशाली भक्त को जोड़ दें वैष्णव समाज में समुदाय में जो इतना महान भक्त या संत बने कि उसके शक्ति से हम लोगों का भी उद्धार हो जाए इस प्रकार यहाँ पर नारद मुनि ध्रुव महाराज के लीलाओं का गुणगान करते हैं और तत्पश्चात यहाँ पर ध्रुव महाराज के आगे के डिसेंडेंट्स का वर्णन आता है अंग और वेण इत्यादि का